निष्ठा और इतनी श्रद्धा से सुनते हैं। इच्छा होती है बस सुनाते ही रहे भगवान सुखदेव से कहते हैं कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताएं। और सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए कहते सुखदेव जी के मन में इतनी प्रसन्नता हुई परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के कि उन्होंने भगवान की स्तुति भी नहीं गाई नहीं तो नियम है ना कथा शुरू करते हैं तो पहले स्तुति गाते हैं दो चार मिनट कीर्तन कराते हैं हम्म फिर थोड़ा मशीन गर्म होती है फिर कथा शुरू होती है, है? लेकिन यहां परीक्षित ने प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है भगवान सुखदेव को यह प्रश्न ही इतना अच्छा लगा कि उन्होंने न तो भगवान की स्तुति गाई न भगवान का कीर्तन किया और कथा शुरू ऐसा कभी नहीं होता भागवत में कई बार बड़ी विचित्र बात हो गई भगवान सुखदेव ने आंखें खोली ऋषियों की मंडली को देखा सामने बैठे परीक्षित को देखा और तुरंत बोलना शुरू कर दिया आहा। ते प्रश्न कृतो लो तो न पत्म बित सम्मत पू श्रोतव्यादि सुय पर भगवान सुखदेव कहते हैं राजन ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं किया ये तो पूरे समाज के लिए किया है पूरे संसार के कल्याण के लिए किया है कृतो कि लोकहितो न पर लोक हित के लिए किया है और अच्छा प्रश्न है पर मेरा निवेदन तो सिर्फ इतना है महाराज कि सभी को सात दिन में ही मरना है आठवा दिन तो बनके आता नहीं है लेकिन ऋषियों से सुना है कि सतयुग में लोग एक लाख वर्षों तक जीते थे हा सतयुग में एक लाख वर्ष से पहले कोई मरता नहीं था एक लाख वर्ष तो जीना ही जीना है और सतयुग के बाद में जब त्रेत युग आया तो एक जीरो हट गया त्रेता युग में लोगों की उम्र दस हजार वर्ष की रह गई त्रेता के बाद जब द्वापर आया तो एक जीरो और हट गया द्वापर में लोगों की उम्र एक हजार वर्ष की रह गई और द्वापर के बाद जब कल आया तो एक जीरो और हट गया कलयुग में लोगों की उम्र केवल 100 वर्ष की रह गई सतम जीवेम शरद पर मुझे लगता है कि महाकल आएगा तो एक जीरो और कम हो जाएगा क्या हां क्योंकि तीन वर्ष के बच्चों को चश्मा लगे मैंने देखा है ये कल नहीं तो क्या है सोलह सत्रह अठारह वर्ष के बच्चों के बालों को सफेद होते मैंने देखा है हम्म? और बाईस वर्ष का युवा बाईस वर्ष का बच्चा डायबिटीज पेशेंट गर का मरीज मैंने देखा है और तीस पैंतीस साल के बच्चे को देखो तो लगता है पैंसठ पार कर गए क्या हा पेट पीठ में धस रहा है <laughs> कोई थप्पड़ मार के अंगूठी उतार के ले जाओ दमी नहीं है ये कलजुग नहीं तो क्या है कोई जीता है सौ वर्ष कौन जीता है और सौ वर्ष कोई जी ले तो गिनीज बुक में नाम लिखवाते हैं हम सौ वर्ष जी गए अरे कलयुग में सौ वर्ष तो जीना चाहिए ही चालीस के बाद तो बिस्तर कब बन जाए पता नहीं अब परीक्षित में ये कहना चाहता हूं कि प्रश्न जीने का नहीं है प्रश्न मरने का नहीं है प्रश्न यह है कि जितने दिन अपन जीते हैं उतने दिन करते क्या हैं? सौ वर्ष में पचास वर्ष तो हमारे सोते सोते निकल जाते हा निद्र ह्रिय नक्तम व्यबे न चबाब कुटंबरणी न सौ वर्ष में पचास वर्ष हमारे सोते सोते निकल गए भाई बारह घंटे का दिन और बारह घंटे की रात जब रात हमने सोते हुए निकाल दी क्यों बताओ सौ वर्ष में पचास वर्ष ईमानदारी से सोते हुए निकल गए कि नहीं दिन में जो हम सोते हैं वो एक्स्ट्रा है खाली रात में सोने से पचास वर्ष सोते हुए गए अब कितनी उम्र बच्ची बोले पचास बच्ची सात पचास में पच्चीस वर्ष निकल गए श्रीमती जी की आज्ञा पालन में खड़े हो जाओ हो गए बैठ जाओ बैठ गए आगे चल दो चल दिए गोस्वा में तुलसीदास तो जी ने लिखा है ससुरार प्यारे भाई मैं भीतर की बात बता रहा हूं ससुरार प्यारे भाई जब से रिप रूप कुटुंब जब से प्यारी लगती है फिर घर के लोग अच्छे नहीं लगते और एक अंदर की बात बताऊ एक बार ससुराल जाने से चारधाम की यात्रा का फल मिल जाता है हाँ हमारे ब्रज में कहें ससुराल सुख की सार पर परिना दो चार जिनके ससुराल है उनसे पूछ के देखो जिनको है ही नहीं वो क्या जाने बेचारे बड़ा सुख है ससुराल का दो चार दिन तो खूब सेवा होती है और ज्यादा रुक गए तो फिर थैला हाथ में दे देंगे सासू जी सब्जी ले आओ मंडी से शुरू 50 वर्ष 25 वर्ष इन सब कार्यों में व्यय हो गए कभी ससुराल जा रहे हैं कभी हाईकमान के आदेश का पालन चल रहा है बच्चे 25 वर्ष, दिवाचाराजन कुटुंब भरणे नुखदेव जी कहते हैं कुटुंब के भरण पोषण में कभी बेटी के लिए बड़ ढूंढना है कभी बेटा के लिए बहु ढूंढनी है कभी ऑफिस में कुछ गड़बड़ प्रॉब्लम हो गई कभी कभी कभी महाराज फैक्ट्री में हड़ताल हो गई कभी पड़ोसी से झगड़े का टेंशन कभी सामने बाजे से विवाद का टेंशन कभी इस बात का टेंशन कि मुझे टेंशन क्यों नहीं है बोलो जय श्री कृष्ण पच्चीस वर्ष इसमें निकल गए, कितनी उम्र बची बोलो कुछ भी तो नहीं बची राजन जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय तो सिर्फ एक है कि तस्मात्तवात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य की तव्य स्मर्तव्य था भय जल्दी मरने वाले की मुक्ति का सर्वोत्तम साधन है परीक्षित सब जगह से मन को हटाओ और गोविंद के चरणों में लगाओ और कोई उपाय नहीं है करसे कर्म करह विधि नाना मन राहू जहां कृपा निधाना काम करते चलो नाम जपते चलो हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो काम की वासना को मिटाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो प्रत्येक परिस्थिति में शरीर से कोई भी कर्म अपन करते हैं संसार का मन का कनेक्शन गोविंद से जोड़ के रखो बस हो गई मुक्ति राजा बोले यही नहीं होता है बाकी सब हो सकता है आपने तो ऐसे बोल दिया गुरुजी जैसे बड़ा सरल है मन को जोड़ना ये तो भटकता है त्यायनी पीठ के परिसर में हम लोग बड़ी श्रद्धा बनत होकर कथा सुन रहे हैं पर मन तो मुंबई के मनु ड्राइव पर घूम रहा बैठे हैं वृंदावन में मन डोल रहा है आगरा में क्या करें महाराज जी की आज्ञा थी कथा तो सुननी ही है और अब सुननी ही है पर मुनिम जी से ये बात तो हम कह के नहीं आए मैनेजर को यह तो हमने समझाया ही नहीं था शरीर इधर बैठा है और आप आगरे में घूम रहे हैं यह मन बहुत चंचल है अमेरिका जाना है तो 18 घंटे आपको लगेंगे कम से कम लेकिन मन को अमेरिका पहुंचने में आधा सेकंड का टाइम लगता है बताओ इतनी तेज चलने वाली कोई चीज है आधा सेकंड में पहुंच जाता है बहुत चंचल और जुन भी गीता में यही दुखड़ा रोते हैं बोल चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी ये मन बड़ा चंचल है ये बड़ा प्रमाथी है बड़ा अब है इसमें दृढ़ता नहीं है और कैसा है तो अर्जुन कहते हैं वायोर सुदुष्करम जैसे वायु को मुठ्ठी में बंद करना किसी के बस की बात नहीं वैसे मन भी बस में होता नहीं और आप कहते हो मन भगवान में लगा कैसे लगाए हम दर्शन करने गए आपने का फूल चढ़ाओ मेरे पास था चढ़ा दिया अजी भोग चढ़ाओ मिठाई थी चढ़ा दी वस्त्रों को वस्त्र समर्पयामी वस्त्र था वस्त्र चढ़ा दिया आपने का भगवान को मन चढ़ाओ वो कैसे चढ़ाए वो तो मेरे वस में नहीं भगवान में मन लगे कैसे गुरु जी पहले ये बताओ ना ये मन वस में कैसे हो तो सुखदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही है सुनने लायक है बोले मन को वस में करना है तो चार बातों का ध्यान रखना होगा राजन पहले तो उन्होंने खट्टुअंग राजे की कथा बता के फिर कैसे मुक्ति होती मन लगने से बताया अब मन को लगने का तरीका बता रहे कि जितसनो जित स्वासो जित संगो जित इंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधार राजन मन को जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतो एक आसन से बैठने का प्रयास करो सुख आसन से बैठो उसको बोलते हैं जितासन आसन जीतना दूसरी बात है जिधर श्वास हर व्यक्ति को रोज प्राणायाम करना चाहिए शरीर में बाहर की चमक आ जाती है बदाम रोगन की मालिश से महंगे वाले साबुन के नहाने से लेकिन अंदर की जो मजबूती है वो मिलेगी कहां से इसमें जो गंदगी भरी है उसकी सफाई का प्रयास तो हम कुछ करते नहीं इसलिए कहते हैं हर व्यक्ति को नित्य प्राणायाम करना चाहिए एक नासा छिद्र को रोककर दूसरे से श्वास को चढ़ाना फिर दोनों को रोककर कर श्वास को रोकने का प्रयास करना फिर पहले से धीरे धीरे श्वास नीचे उतारना यह पूरा कुंभक रेचक प्राणायाम की, की पद्धति है और ऐसा करने से व्यक्ति अपने श्वास पर विजय प्राप्त करता है इसलिए रोज प्राणायाम करो आज किसी भी आदमी से बात करो बड़ी हंसी आती है सुनिए बात मत करो बहुत टेंशन है छोटे बच्चे से भी बात करते हैं ना बात मत करिए बड़ा टेंशन है हमको ये टेंशन का भूत ऐसा बैठ गया बड़े बूढ़े जवान बच्चे सब में और इसका मतलब है हम अंदर से कमजोर हो गए हम अंदर से खोखले हो गए अंदर की जो मजबूती हमें मिलती है वो प्राणायाम के द्वारा मिलती है इसलिए रोज प्राणायाम करना चाहिए प्राणायाम करने से भी मन एकाग्रता की ओर बढ़ता है और तीसरी बात है जीतसंग संग जीतो क्योंकि संसर्ग जहां दोष गुणा भवंती व्यक्ति में दोष भी आएंगे संग से और गुण भी आते हैं संग से एक सेठ जी थे बड़े सज्जन बड़े भक्त बिचारे भारत में किसी नगर में रहते बच्चे लोग विदेश में काम वाम करते बच्चों ने कहा बाबूजी आप वृद्ध हो गए हमारे पास चलो उनको भी विदेश ले गए पर वो विदेश एक शर्त पर गए कि मुझे हर साल दो महीने के लिए भारत भेजना पड़ेगा भेजेंगे बेचारे साल भर में दो महीने के लिए भारत में आते बड़ा सुंदर नगर था पास में सुंदर सरम्य बगीचा जंगल घूमने जाते सबेरे घूमना चाहिए सवेरे घूमने से वायु में अमृत कण होते हैं और वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होते हैं। अब साढ़े चार बजे बेचारे सेठ जी घूमने के लिए गए चार पांच किलोमीटर गए होंगे सो भीलों की नगरी बस गई थी वृक्ष के ऊपर तोता बैठा था और सेठ जी को देख थी महाराज तोता ने जोर जोर से कहना शुरू कर दिया मारो काटो लूटो आया बहुत पैसे वाला है बहुत धनी है बहुत धनी है सो सब लोग आए डंडा दो चार मार के उनकी अंगूठी उतार ली, उनकी जंजीर उतार ली। जी बोले कैसे लोग हैं, है? खाम मुझे लूट लिया? दूसरे दिन उनको विदेश जाना था चले। अगली साल फिर अपने देश में आए, घूमने की आदत सवेरे साढ़े चार बजे घूमने चले बोले इधर नहीं जाऊंगा इधर तो भील रहता डेढ़ वर्ष पहले मुझे लूट लिया था आज इधर चलते हमारे जो तो दूसरी दिशा में गए चार पांच किलोमीटर पहुंचे होंगे कि वहां सुंदर स्वरम संतों का आश्रम था ऋषि आश्रम और ऋषि आश्रम में भी वृक्ष की डाली पर एक तोता बैठा था सेठ जी को देखती इतने मीठे स्वर में बोला स्वागतम सुस्वागतम अतिथि देवो भव पधारिये श्रीमान हमारे आश्रम का जल बहुत मीठा है आपको जल पान तो करना ही पड़ेगा थोड़ी देर में गुरु महाराज का सत्संग होगा आप कथा जरूर सुनना फिर मंदिर में प्रभु का दर्शन खुलेगा श्रृंगार आरती करके जाना क्यों श्रृंगार आरती क्यों करें आप इधर ही नाश्ता करें तो इधर ही भोजन पाइए फिर विश्राम करके आप कल जाना अपने गाँव इतनी मीठी आवाज में तोता ने उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दे डाली सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए ऋषि से पूछने लगे महाराज डेढ़ वर्ष पहले मैं उस रास्ते में गया था उधर भी एक तोता मुझे मिला और तो इस तरीके से बोला मुझे लुटबा दिया और आपकी कुटी के इस डाली पर जो बैठे तोता कितना मीठा बोलता है स्वागतम आइए पधारिए, तोता तो तोता होता है फिर वो ऐसा क्यों और यह ऐसा क्यों इतना अंतर दोनों में क्यों जी बोले हम क्यों बताएं तोते से से पूछ लो ना जी ने तोते से कहा हे सुखदेव जरा बताएं मुझे हाँ मैं सब सुन रहा हूं आपने गुरु महाराज से जो पूछा देखो लाला जी डेढ़ वर्ष पहले मैं भीलों की नगरी में ही रहता था और वो तोता मैं ही था जिसने आपको लुटवाया जो भीलों के साथ में रहना ना किसी को भी लूट देना किसी को भी अपशब्द बोलना किसी की भी निंदा करना ये सब उन लोगों की प्रवृत्ति बन गई थी अब मैं उधर रहता दरनाथ यही देखता देखते देखते मेरे विचार भी वैसे बन गए मेरा सद्भाग्य जगह एक दिन संतों की मंडली उधर से निकल कर आ रही थी महाराज तो संत मंडली के साथ में मेरा भाग्य जगा और मैं इधर आ गया अब डेढ़ वर्षो से मैं यहाँ रहता हूँ क्या बताऊ इतना आनंद इतना सुख मुझे मिलता है प्रातः चार बजे से साय तक यहां वेदत ध्वनि होती है शास्त्रों का चर्चा चलती है पाठ होता है मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूं महाराज क्यों संतों की अतिथि सेवा सत्कार की भावना को देखकर मेरे विचार भी वैसे बन गए अतिथि देवो भव मेरा कुछ नहीं है संसर्ग जा दोष भवंती व्यक्ति में संग भी आता है संग से ही आता है गुण और संग से ही आते हैं दोस्त इसलिए जित संगो अच्छा संग करो और चौथी बात है जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतो देखना इंद्रियों के नघोड़े भगे देखना चार हम धीरे धीरे कर पाएंगे तो मन एकाग्र होगा इन चारों से भी पहली बात जो मैं समझता हूं परीक्षित वह है प्रातः जल्दी उठना सवेरे चार बजे से साढ़े पांच बजे तक का जो टाइम है ना उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला उस समय हमें उठ जाना चाहिए चार बजे उठ जामे और सूर्य निकलने से पहले पहले तो स्नान कर ले वैसे तो उठते ही सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए कराग्रे बसते लक्ष्मी कर सरस्वती करमू लेतु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम बड़ा सुंदर श्लोक है कराग्रे बसते लक्ष्मी यानी कर के अग्र भाग में ही लक्ष्मी का वास है हम कर्म करेंगे तो लक्ष्मी प्राप्त होगी और कर से ही कर्म होता है फिर लिखा है कर सरस्वती कर के मध्य में सरस्वती का वास है माने कर्म के पथ पर आगे चलेंगे तो सरस्वती माने ज्ञान भी हमें प्राप्त होगा कर्म के द्वारा और कर्मूले तो गोविंद कर्म करते करते करते करते यदि कर्म में निष्कामता आ जाए तो गोविंद को भी हम प्राप्त कर सकते हैं कर्म के द्वारा भगवान को भी पा सकते हैं इसलिए प्रभाते कर दर्शन प्रभात में कर दर्शन करो करते कर दर्शन प्रभात में मैंने कई लोगों को तो देखा सुबह उठते हैं ना तो चादर में से मुंह बाद में निकालते हैं अंदर से ही चिल्लाते चाय बन गई क्या मुखड़ा बाद में निकलेगा पहले कंफर्म कर रहे हैं और धर्म पत्नी जी जब चाय का प्याना लेकर के आते हां बन गई अब उठो तब श्रीमान जी अपने मुखार बिंद को चदरिया से निकालते हैं और प्रभाते कप दर्शनम बोलो जय श्री कृष्ण कप दर्शन लेकिन प्रभाते कर दर्शनम कितनी शुद्ध पद्धति ऋषियों ने बनाई समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर सम हे माता मुझे क्षमा करना मैं कर्म करने के लिए आपके ऊपर पैर रखने पर विवश हूं कृपया क्षमा करें ये भावना है फिर हम कर्म में प्रवृत्त हो जाएं और स्नानादि से निवृत्त होकर इन चार बातों का ध्यान रखें आसन जीतना प्राणायाम के द्वारा श्वास जीतना अच्छे पुरुषों का संग करके संग जीतना और फिर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना जिते इंद्रिया फिर एकांत में बैठक के स्थूल रूप से परमात्मा का चिंतन करें और चिंतन करते करते करते करते करते मन एकाग्र हो जाएगा बस सीधी सी बातें राजन चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ हमारे सामने समस्या क्या है चिंता हम छोड़ते नहीं चिंतन कभी करते नहीं चिंता को त्यागो और चिंतन को बढ़ाओ तो मुरलीधर दूर नहीं है चिंता संसार की होती है चिंतन गोविंद का होता है सुनकर के परीक्षित को अच्छा लगा लेकिन प्रभु किसके प्रति आस्था ज्यादा रखें यह भी बताएं। ये प्रसंग हम लोग तीन बजे से बड़ी श्रद्धा से सुनेंगे आशाई काल बहुत सुंदर प्रसंग है चतुर्श्लोकी भागवत विदुर कथा और आज कपिल देवभूति संवाद का व्याख्यान करेंगे भगवान सुखदेव जी सब लोग पौने तीन बजे समय से आएंगे बोले बाल कृष्ण लाल सदा भग नोह तीर्थास्पदम शिव गिरी शरण्यम विद्या प्रणतपाल भवािपोत वंदे महापुरसुते चरण सुुस्तुसुरे तजक्ष्मी धरुष्ठ व्यवचसा जगा्यं मया मृग दैतम धा वंदे महापुरुषते करुणी ग्रबिगल कल प्रसूना वस्तु प्रस्तुत वेणुनाव्या स्रस् स्रस्त निबधनी गोपी सहस्रावृतम नतापर्गमखिलो दिशो कृष्ण मदुपंक पंजरा अयेसुनसीज हंस प्राण प्रयाण समये याणसम कभवित कंठन विधो स्मरणस्ंशी विभूषित नवनी हृदा गीता दरुण दरुणिंद बफलाधरो पूर्णेन्द सुंदर मुखा दरबिंद नेत्र कृष्णात्म कि करोति कौति पंगून ृपतम वंदेनंदमाधव अज्ञानी ज्ञाना जनशलाक येना तस्म श्री द प्रसंग जय श्री राधारमण जय जय नवल किशो जय गौवी चित चोर प्रभु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 करुणा वरुणालय भक्तबांछा कल्पतरुण तड़िद्युति विनंदक पीतामरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति भागवत महापुराण परमात्मा की कृपा से मां श्री श्री कात्यायनी जी की महती अनुकंपा से परम वंदनीय संत स्वामी विद्यानंद जी महाराज के पवित्र सान्निध्य और आप सब भक्तों की उपस्थिति में भागवत ज्ञान जगह सप्ताह कथा में प्रातः कालीन सत्र में हम लोग भगवान सुखदेव जी के द्वारा राजीक्षित को दिए गए अमृतोपदेश का अंश श्रवण कर रहे थे हम उसी पवित्र स्थान पर चले जहां संतों की मंडली के मध्य परम वीतराग संत शिरोमणि श्री सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को लक्ष्य करके मानव संपूर्ण मानव जगत को उपदेश कर रहे हैं कहते हैं राजन वैसे तो इदमेव सुनिष्पन्नो धेयो नारायण सदा परमात्मा अनेक रूपों में है लेकिन सबका मूल तो परात्पर नारायण है क्योंकि सृष्टि के आधम अध्यांत में वही है और सब में समाया है सारी सृष्टि में पहले बिल्कुल कुछ नहीं था परीक्षित स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज सृष्टि थी नहीं केवल एक ही पर ब्रह्म नारायण अपनी आद्याशक्ति के साथ में विद्यमान थे विना शक्ति के तो शक्तिमान है नहीं एक ही तत्व में समाहित थे वेद में लिखा है स अकामयत एको हम बहुश्याम उनके मन में इच्छा हुई कि मैं एक से बहुत हो जाऊं तो उनके नाभि से सुंदर कमलोत्पन्न हुआ और परीक्षित उसी कमल पर विधाता प्रकट हुए ब्रह्मा चारों दिशाओं में देखने की सामर्थ्य उनको दी प्रभु ने चतुर्दिश में चतुर्मुखार बिंद दशों दिशाओं में देखने की उनको शक्ति दे दी लेकिन यह ब्रह्मा समझने में असमर्थ रहे कि मैं प्रगट कहां से हुआ मैं पैदा कहां से हुआ यह वो नहीं समझ पा रहे तो कहते हैं कमलनाल की तंतु में ब्रह्मा प्रवेश कर गए अब अंदर जाएं, फिर ऊपर आएं, फिर अंदर प्रवेश करें फिर ऊपर आएं, फिर कितने वर्ष बीत गए वो कमलनाल की तंतु कितनी विशाल कितनी विस्तृत ब्रह्मा को पता ही नहीं चलता कि मैं आया कहां से और मैं कौन हूं जब ब्रह्मा थोड़ा शांत मन से बैठे तस्पर से सुयत सोडस में कविशम निष्किंचना धन विदु कादियों मांसाना स्पर्शा है कसे लेकर मां पर्यंत जो वर्ण हैं उनको स्पर्श वर्ण बोलते हैं तो उनमें सोलह मां और इक्कीस मां दो वर्ण ब्रह्मा को सुनाई दिए आप गिनना शुरू करें क ख ग तो उसमें सोलह मां होगा त और इक्कीस मां होगा प परेशोड़ एक विंशम सोलह और इक्कीसवा वर्ण सुनाई दिया ब्रह्मा समझ गए तप यानी तपस्या करो ब्रह्मा जी तप में बैठ गए और महाराज जब बहुत वर्षों तक तप किया तब उनको परात पर नारायण का दर्शन हो गया प्रभु का दर्शन पाया इतनी सुंदर मेरे प्रभु की झांकी ब्रह्मा निहाल हो गए उनको देख कर प्रभु ने अपना हाथ जरा बढ़ाया ब्रह्मा का हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से बोले विधाता ये नाम दे दिया मैंने तुम्हें अब सृष्टि का सृजन करो ब्रह्मा बोले थोड़ा सा ऊंचा गति मिलने पर लोग भूल जाते हैं सबको अहंकारी हो जाते हैं इतना उच्च पद प्रदान कर दिया मुझे मैं भी अहंकारी हो गया तो प्रभु मुस्कुराकर के बोले कि जीव को अभिमान कब होता है जब उसको मेरी सत्ता का ज्ञान नहीं होता जब तक ईश्वरीय सत्ता का बोध मनुष्य को न हो तो वह अभिमानी हो जाता है प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण उस सत्ता का ज्ञान हो जाए तो अहंकार आबे क्यों हु? भागवत में लिखा है कि भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते दस पांच गाड़ी हो गई दस बीस पचास करोड़ रुपए हो गए दो चार बंगले हो गए थोड़ी मान प्रतिष्ठा मिल गई हम फूल जाते हैं हम ये हैं हम वो हैं हम ये हैं हम तुम क्या हो क्योंकि भगवान को हमने समझा नहीं इसलिए हम अहंकारी हो गए तो भागवत ने वर्ण नहीं कि परमात्मा के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं ध्यान देना मनुष्य के शरीर में एक शरीर में साढ़े तीन करोड़ रोम होते हैं। तो भगवान के विग्रह में भी साढ़े तीन करोड़ रोमे तो होंगे और एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते आप जरा सोच ना, थोड़ा चिंतन करना जिसके एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उसमें ढूंढने में हजारों बरस तो हमें तब लग जाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड कौन सा है। और अपना ब्रह्मांड मान लो मिल भी तो हमारे ब्रह्मांड में फिर चौथे लोक के, और चौथे लोकों में फिर मुख्य तीन लोग और तीन लोकों में फिर मुख्य एक लोक है मृतलोक मृतलोक में फिर सात दीप हैं, सात दीपों में फिर एक जम्बुद्दीप है और जम्बुद्वीप में फिर नौ वर्ष हैं, और नौ वर्षों में फिर एक भारत वर्ष है भारतवर्ष में फिर ये उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश में फिर हमारा ब्रजमंडल चौबीस चौरासी कोस का ब्रजमंडल प्रदेश है और ब्रजमंडल की राजधानी श्रीधाम वृंदावन है वृंदावन में फिर कात्यायी पीठ का यह पवित्र प्रांगण परिसर है और उस पवित्र प्रांगण में डेढ़ बाई डेढ़ फिट के आसन पर हम बैठे हुए हैं तो जिस परमात्मा के रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते रहते हैं उसमें हम कहीं दिखाई देंगे हुँ? फिर काय का अभिमान क्यों फूलते है? हम ये हैं हम वो हैं हम ये हैं तो कुछ भी नहीं है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं ब्रह्मा ये भागवत का उपदेश प्रभु ने सबसे पहले ब्रह्मा को दिया था वही बता रहे हैं। कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यद सत्परम पश्चात यदे तो वशिष्य सोसमें हम सारी दुनिया में सबसे पहले केवल मैं था दुनिया के बनने के बाद भी नाम रूप बदल गए लेकिन हूं और दुनिया के संपन्न हो जाने पर जो बचता है वो केवल मैं ही होता हूं वह केवल मैं ही हुआ करता हूं एक किलो सोने की टापने दी लो ठाकुर जी एक किलो सोना अरे मिनका भैया बहुत बढ़िया चमक रहा है सोना अब सोने के मैंने किए पचास टुकड़े एक टुकड़े का हार बनवाया एक टुकड़े का मैंने सुंदर करधनी बनवाई एक टुकड़े के कुंडल बनवाए तो नथनिया बनवाई तो बाजूबंद बनवाए अब देखो नाम अलग अलग हो गया ना अलग अलग नाम है प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण भिन्न भिन्न उसके नाम हो गए भिन्न भिन्न नाम एक दिन पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ गई सारे आभूषण उतार के ओखली में डाल के धनकुटा से कूट दिए और कूटते ही चल आ गया कूटते ही चल आ गया तो कुंडल भी खत्म हार भी खत्म और ये ये करदनी वर्दनी सब खत्म क्या बचा सोना बचा आभूषण बनने से पहले वो क्या था बोले सोना आभूषण बनने के बाद भी सब में वो क्या है बोले सोना और आभूषणों के बिगड़ने पर जो बचा है वो केवल सोना प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा मिट्टी का हाथी बनाया घोड़ा बनाया बड़े बड़े खिलौने बनाए और सबको बाद में तोड़ मरोड़ दिया और सबको पीस दिया तो मिट्टी बची और खिलौनों को बनने से पहले वो मिट्टी थी खिलौने बनने के बाद भी मिट्टी है और बचने पर केवल मिट्टी ही बचती है बड़ी समझने की बात है इसलिए मैं ही सब में था मैं ही सब में हूं और मैं ही सब में रहूंगा दूसरी बात ऋते प्रतीये ततीय तत्मी तद विद्यात्मनो माया यथा भाषो यथातम भगवान कहते हैं जो चीज दुनिया में नहीं है फिर भी हम जबरदस्ती मानते मानते हैं कि नहीं एक माता बोली ठाकुर जी हमारे घर पधारो मैंने कहा टाइम नहीं है कल आना दूसरे दिन आई बोले घर चलना है महाराज मैंने सबको निमंत्रण दे रखा है मैंने कहा माता कथा से समय मिलता है थोड़ा माला का नाटक करना है अभी नहीं आ पाऊंगा तीसरे दिन फिर बोली क्या आपने आप चलने को बोला था मैंने कहा देखो मैं आज भी जा तो नहीं पाऊंगा तो नाराज होकर के बोली आप मेरे घर नहीं गए तो मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा आपने मेरे घर एक गिलास दूध नहीं पिया तो आत्मा को बड़ा कष्ट होगा ये आत्मा गाजर मुली है क्या दूध नहीं पिया तो आत्मा को कष्ट हो गया अरे काय की भीड़ लगी है क्या हो गया बोले बच्चे ने हाई स्कूल में बहुत परिश्रम किया फेल हो गया तो रेल के नीचे कट के आत्महत्या कर ली आत्मा की हत्या तो कभी होती नहीं देखो जी जरा भी बच्चों में सहन शक्ति नहीं है थोड़ा कुछ बोल दिया तो पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली ये आत्मा तो नहीं है क्योंकि ना आत्मा जजाना न मरिष्य निधते सौ नक्षीय ही आत्मा न जजाना न मरिष्य आत्मा न कभी जन्म लेती है न उसकी कभी मृत्यु होती है न उसमें कोई परिवर्तन आता है फिर जरा सा दूध नहीं पिया तो आत्मा को कष्ट हो गया कोई पंखे में लटक के मर गया तो आत्महत्या कर ली तो जो चीज नहीं है फिर भी हम जबरदस्ती उसको पालते और जो चीज है नित्य शुद्ध मुक्त चिन्ह में शाश्वत विनाशी ये होने पर भी हम उसको कभी नहीं मानते ये माया का रूप है कि यथा महातानी भूते सूचा बचे स्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानी तथा ते सूनते स्व वर्णन करते हैं जैसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांचों तत्व तो सब में व्याप्त हैं और सबसे अलग भी हैं। अलग रहने पर भी सब में व्याप्त हैं और व्याप्त होकर भी सबसे पृथक हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा जी मैं सब में हूं और सबसे अलग हूं ये जानकर के उनको बहुत आनंद मिला ब्रह्मा जी के मन में अति प्रसन्नता अनुभूति हुई तावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्या सर्वत सर्वदा आत्मा के तत्व के जिज्ञासु को बस यही समझना पर्याप्त है कि अन्वय व्यतिरेक से जो सर्वथा परे है सर्वथा विद्यमान है उसी को हम आत्मा कहते हैं ब्रह्मा जी से कहा कि ये भागवत धर्म है एक बात कहूं भागवत का मतलब क्या होता है भागवत का मायने क्या होता है जो भगवान का है वो भागवत है भगवान का जिसके सामने लग गया बस वो भागवत है भगवान का जो भक्त है वो भागवत है भगवान का जो मंदिर है वो भागवत है भगवान का जो निवास है वो भागवत है भगवान का जो उपदेश है वो भागवत है भगवान का जो प्रेमी है वो भागवत है भगवान का जो जिसके सामने का लग जाए बस खत्म बात हां और जिसके सामने भगवान का लग गया उसकी कोई बिरादरी है कुछ फर्क पड़ता नहीं है वो तो भगवान का हो गया यदि हम ये मानने लगे कि भगवान पांच बार नहाने वालों को मिलते हैं कभी कभी प्रश्न उठता है लेकिन बासन बसन चुराई खुला बोल दिया हमारी सबसे बड़ी सेवा यही है कि सोटा लोटा आपका छुड़ाया नहीं है उनको राम गले लगाते हैं नहाने का तो मतलब ही नहीं तो ये तो कंफर्म हो गया कि केवल पांच बार नहाने वाले को गोविंद मिलेंगे ये जरूरी नहीं है बोले नाना धोना नहीं देखते होंगे उम्र तो देखते ही होंगे ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे पहले पूले बाल सफेद होने चाहिए 85 तक जब पहुंचोगे तो भगवान मिलने की सोचेंगे 85 वर्ष हो गए जबते जबते अब चलो मिलते हैं लंबी उम्र वाले को मिलते होंगे बोले ध्रुवसो बताओ ध्रुव जी की उम्र क्या थी पांच सात वर्ष की उम्र में इस बच्चे ने भगवान को पा लिया ध्रुवस गलान जपेऊ हरि अचल अनुपम ठाऊ अब देख लो उसको मिल गए हा ठीक है उम्र नहीं देखते होंगे डिग्री जरूर देखते होंगे महाराज जी उसको दर्शन देना है एजुकेशन क्या है पूछ क्या डबल एम ए पी एच डी किया है डीलिट है कि डॉक्टर है कि एमबीए है क्या है बोले वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है भगवान ये सब नहीं पूछते यदि पढ़े लिखे को मिले ये समझा जाए तो गजराज कितना पढ़ा था ग्रहों ने जब पैर पकड़ लिया तो गजराज ने गोविंद कहा सुनो गो कहते ही भगवान आगे बिंद तो बाद में बोला बिंद तो बोल ही नहीं पाए तब तक तो रक्षा हो गई पहुंचे आधे नाम सुनेरी में निर्बल के बल आधा नाम बोलते ही गए ठीक है नहीं देखते होंगे पढ़ा लिखा कम से कम ऊंचे कुल में तो जन्म लेना चाहिए ठीक है पंडित नहीं है तो क्षत्रिय वैश्वि तो कम से कम होना चाहिए ऊंची बिरादरी में जन्म नहीं लोगे तो भगवान नहीं मिलते हाँ अरे राम राम ये बिल्कुल नहीं है भाई जी ऐसी बात नहीं है यदि ऐसा होता तो का जातिरि विदुर यादव पते रुग्रस् कि पौरुषम बताओ विदुर जी की जाति क्या थी विदुर जी की बिरादरी क्या थी महात्मा बिदुर तो दासी के पुत्र थे लेकिन विदुर के घर मेरे गोविंद पधारे दुर जी को कितना सम्मान दिया कितना आदर दिया कितना स्नेह दिया मेरे प्रभु ने विदुर को आप विचार करें यदा तु राजा स्वुता अनुसाधुन पुष्णन धर्मे नृष्टि ऐसा लिखा है सुखदेव जी कहते हैं कि धतराष्ट्र की अंदर की बाहर की नजर तो थी नहीं लेकिन अंदर की नजरों को खत्म कर दिया जा साले जी ने हमारे ब्रज में कहते हैं दीवारे बिगारे आरओ और घरे बिगारे सारो बोलो जा श्री कृष्ण ऐसी किम बदनती है हा दीवार में अलमारियां ज्यादा निकालोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी कमजोर हो जाएगी दीवार घर में साले जी की सड़ा मशबरा ज्यादा लोगे तो फिर राधे राधे और धृतराष्ट्र के यहां तो बिना शकुनी मामा की कुछ होता ही नहीं तो बाहर की दृष्टि भगवान ने नहीं दी अंदर की दृष्टि साले जी ने खत्म कर दी ऐसी स्थिति बन गई। विदुर को बहुत दुख हुआ जब यह सुना विदुर ने कि लाक्षा भवन में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र हो रहा है महात्मा विदुर जी पहुंच गए धतराष्ट्र के पास में बोले राजन अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आता अन्याय से बचना चाहिए और नीति यह कहती है एक नगर को त्याग देने से राष्ट्र की रक्षा होती है तो नगर छोड़ना चाहिए एक गांव को त्याग देने से पूरे प्रांत की रक्षा होती है तो ज्ञान त्याग देना चाहिए एक घर को त्याग देने से पूरे नगर की सुरक्षा हो सकती है तो घर को छोड़ो खानदान में एक व्यक्ति को त्याग देने से पूरे खानदान की सुरक्षा हो सकती है तो उसको जरूर छोड़ना चाहिए क्षमा करना आपके कुल में दुर्योधन कलंक बनकर के आया है और मेरा आपसे निवेदन है महाराज ऐसा होने से रोको पांडव कमजोर नहीं है लेकिन वो धर्म पर चलने वाले नीतिज्ञ हैं दुर्योधन ने लाख का भवन बनवाया है पांडवों को धोखे से मारकर जलाकर नष्ट करने के लिए आप ऐसा मत होने दो महाराज महामंत्री होने के नाते नहीं एक नाते से आप मुझे भाई भी कहते हैं इस नाते मेरा सुझाव है कि दुर्योधन के दुर्योधन के सं्याय को रोको आप महाराज विदुर जी उपदेश कर रहे थे कि दुर्योधन घर में प्रवेश कर गया और दुर से बोला दासी पुत्र मेरी कृपा से तुम्हें महामंत्री का पद मिला शर्म नहीं आती मेरे पूज्य पिता महाराज को मेरे विरोध में भड़काने का प्रयास करते हो निकल जाए से आज के बाद कभी प्रवेश किया तो अच्छा नहीं होगा महात्मा बिदुर ने कहा से। तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था और रही महामंत्री पद की बात तो वो तो मैं त्याग अभी दूंगा तुरंत मंत्री पद से परित्याग कर दिया त्याग पत्र दे दिया सीधे जा रहे हैं और विद्रानी के पास में आकर के बोले देवी झंझट खत्म प्रभु का भजन करेंगे पत्नी मृदुला को साथ में लेकर महात्मा विद्र जी कदली के बन में पर्ण में बास करते नहीं तो इनका महल धृतराष्ट्र के महल के बाद दूसरे नंबर पर ही था लेकिन मन से सब त्याग दिया पांडवों को बारह वर्ष का वनवास हो रहा है एक वर्ष का अज्ञातवास पूर्णता की ओर है मेरे गोविंद शांति दूत बनकर आने का नाटक कर रहे हैं युद्ध तो कृष्ण स्वयं चाहते लेकिन शांति दूत बनकर के कृष्ण आ रहे हैं उनको अपने पक्ष में लेना है इसलिए दुर्योधन ने श्री कृष्ण के प्रति कपट पूर्ण मैत्री का परिचय देने के लिए बड़ा सुंदर व्यवस्थाएं की है हस्तिनापुर की सजावट में लाखों नर लगे हैं जगह जगह तोरण द्वार बने हैं द्वार का जय हो हस्तनापुर पधारने पर आपका स्वागत समस्त कुरकुल की ओर से आपका अभिनंदन अभिवंदन जगह जगह बैनर लगे हैं बड़ा स्वागत गोविंद का विदुर जी ने आकर विदुरानी से कहा तुम्हें मालूम है कुछ आज हस्तनापुर दुल्हन की तरह सजा है विदुरानी बोली सुना तो मैंने भी है पूरी नगरी बड़ी दुल्हन की तरह सज रही है अरे देवी आज मेरे गोविंद की रथ यात्रा है आज क नहीं है शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में पधार रहे ने कहा आप महामंत्री तो आजकल नहीं है मैंने सुना है लाखों नरनारी उनकी अवगान अगवानी के लिए तैयार है इस भीड़ में गोविंद का दर्शन हमको कैसे होगा विदुर जी बोले बहुत भोली आप अरे दर्शन करने तो हमको जाना ही है देवी उस भीड़ में हम भगवान को देखेंगे कैसे विदुर जी बोले हम उनको नहीं देख पाए तो क्या वो तो हमको देख ही लेंगे अपन को तो चलना ही है हा? हम ना देख पाए तो क्या वो तो रथ पे रहेंगे सब दिखाई दे जाएगा और सहस्त्र शीरखा पुरुख सहस्त्राक्ष सहस्त्र पात उनके तो हजारों आंखें उनको सब दिखता है महाराज जो व्यवस्था की गई है अटारी पर महिलाएं खड़ी हैं फूल लेकर के लाखों आरतियां सजी हैं गोविंद के स्वागत की तैयारी में मन में कपट है ऊपर से मैत्री है दुर्योधन का स्वभाव सबसे पीछे दीवार से सिर लगाकर विदुर बिदुरानी दोनों खड़े लाखों नरनारी फूल बरसा रहे लेकिन गोविंद ने पुष्प को देखा ही नहीं क्योंकि प्रभु समझ रहे हैं न पुष्पों से स्वार्थ की बु आ रही है मेरे गोविंद तो निस्वार्थ प्रीति के पुजारी हैं निर्मल मन जन सो मोही पावा मोही कपट छल छिद्र न भाबा निर्मल मन चाहिए किसी आरती की ओर प्रभु ने नजर नहीं डाली कितने लोग फूल बरसा रहे गोविंद ने देखा ही नहीं भगवान तो अपने सिर्फ टकटकी लगाकर ये देख रहे हैं मेरा विदुर कहा है और सबसे पीछे खड़े महात्मा विदुर पर गोविंद की नजर गड़ गई आहा, आदुर कहा तो मन रूपी मयूर नाचने लगा हृदय रूपी समुद्र में आनंद की हिलोरें उठने लगी अपनी पत्नी से बोले गोविंद देखे हैं हमें कन्हैया देखे न जगदी अरे देखो ना गोपाल देख रहे और देखते देखते प्रभु ने इशारा किया हम तुम्हारे घर आऊंगा विदुरानी तो अत्यंत प्रमोदित हो गई हर्षित बेदुर जी ने कहा जल्दी जाओ घर पे जाके गोबर का चौका लगाना चटाई बिठाना धूपत्ती जलाना सारी व्यवस्थाएं करना मैं जरा देख के आता हूँ पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होता है सभा में गोपाल पधारे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य सबके सामने झुककर करके कृष्ण ने उनको प्रणाम किया धतराष्ट्र महाराज को भी ने वंदन किया दर्योधन ने गोविंद को प्रणाम करके कहा गुरुकुल की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं द्वारकेश आप पधारे हमारा सदभाग्य है प्रभु ने देखा मंच पर विदुर नहीं दिखता विदुर तो सामने दीर्घा में बैठे थे दर्शक दीर्घा में गोविंद समझ गए दर्योधन कहा आप पधारे हमारा बहुत बड़ा भाग्य है लेकिन आपके पधारने का कारण अभी भी अज्ञात है कृपया बताने कि कृपा करें कि आपका पदार्पण हुआ किस लिए कन्हे बोले मैंने तुम्हें दुर्योधन तो कभी कहा ही नहीं तुम तो सियोधन हो क्योंकि जो मूर्ख होते हैं वो अपनी प्रशंसा से बड़े खुश होते हैं ये नासमझों का लक्षण है ऐसा लिखा है भगवान ने बड़ी प्रशंसा की तुम तो बहुत बुद्धिमान हो दूसरा तो विधाता ने पैदा ही नहीं किया इतना बुद्धिमान इसलिए तुम्हारा नाम है सुयोधन धन का मतलब होता सुंदर बुद्धि वाला बोलो जय श्री कृष्ण और दुर्योधन का मतलब होता मंद बुद्धि वाला भगवान उल्टा बोल रहे हाँ तो मैं कह रहा था कि पांडवा के भाई हैं बोले बिल्कुल चाचा के बेटा हैं बोल एकदम तो आधे राज्य के अधिकारी हैं बोल बिल्कुल नहीं देखो दुर्योधन मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार का विवाद बढ़े मेरे लिए तुम दोनों ही समान हो और तुम दोनों ही कौरव हो वे पांडु के पुत्र इसलिए पांडव कहलाए तो क्या हैं? तो वे ही कौरव जो कुरुवंश में उत्पन्न हुआ सभी कौरव हैं। पांडव भी वास्तव में तो कौरव ही हैं जो कुरुवंश में पैदा हुआ वो सभी कौरव है महाराज पांडु भी कौरव है उनके पांच बेटा भी कौरव है एक ही तो है और धतराज जो कि जी तुम सब में बड़े हैं इसलिए निश्चित रूप से उनके पिता राज्य गद्दी पर थे तो अधिकार उनका बनता है पर मैं पांडवों से राज्य के लिए ये जो आग्रह रखते हैं उसको टालने का प्रयास करूंगा और मैं तो कहता हूं तुम केवल पांच गांव पांडवों को दे दो मैं उनको राजी कर लूंगा भगवान ने केवल पांच गांव मांगे दुर्योधन का सुचित ग्रह नहीं बदास्यामी बिना युद्धे न केशव सुख के, के नोक के बराबर भी बिना युद्ध के किसी को भी मैं अब कुछ दे नहीं सकता युद्ध में जिसको विजयश्री मिलेगी वही इसका राज्य अधिकारी होगा महाराज ये बात सुनते ही और अब पांडवों के भाग्य का फैसला करने आए हो केशव हमारे अतिथि के रूप में नहीं ये सब नहीं चलेगा द्वारकाधीश अब तो युद्ध में जिसको विजय मिलेगी वही राजा बनना है तो नहीं है बोले सुनो। तुमने युद्ध देखा है दादी जी से सुना होगा कहानी में नानी जी से सुना होगा उनकी गोद में सोते समय लोरी सुनते समय युद्ध की विभीष तुमने देखी नहीं दुर्योधन लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी अनेकों बच्चे अनाथ हो जाएंगे और जिस भूमि को तुम हरी भरी उर्वरा देख रहे हो ये वीरों के खून से लाल हो जाएगी पर तुम्हें क्या मिलेगा और एक शांति दूत के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए इतना तुम्हें शहूर नहीं है धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया पागल बोलना भी नहीं आता ऐसे बोलते जल्दी इनको अपने पक्ष में करो तुम जानते नहीं हो दुर्योधन का तो चेहरा ही बदल गया <laughs> मजाक कर रहा था बचपन से ही ऐसे ही रहा हूं मैं मन में कपट नहीं रखता मैं तो बस बोल ही देता हूं आप मुझे कोई गलत ना समझे अब पता नहीं क्या क्या बोल जाता हूं मैं लेकिन मन का तो मैं बहुत ही शुद्ध व्यक्ति हूं कृष्ण बोले वो तो दिखता है मुझे राजनीति की बात छोड़िए हाँ किसको क्या मिलना है किसको क्या होगा वो तो जब आप लोग मिल बैठ के बड़े लोग जो बात कर लेंगे हमको सब मंजूर हो जाएगा अब आप घर पर धारो ना और आप तो जानते हैं मेरी माता कितनी बड़ी पति उनको जब पता चला था ना कि मेरे पिताश्री जन्म से ही नेत्रहीन हैं तो माने भी पट्टी बांध ली कृष्ण बोले जानता हूं मैं माने अपने हाथों से आपके लिए भोग बनाया है चलो ना गोविंद बोले भोजन तो दो परिस्थितियों में होता है या तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो या भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो दुर्योधन जी आपके मन में श्रद्धा नहीं है कदाचित मेरे पेट में भूख भी नहीं है और आज तो भोजन करने का प्रश्न ही नहीं, नहीं उठता क्यों क्योंकि आज तो बिदुर काका जी के घर मेरा निमंत्रण है ना उसी सभा में बिदुर बैठे थे बोले बापरे मैंने क्यों निमंत्रण दिया इनको मैंने दिन से एक बार भी नहीं कहा कुछ बोला ही नहीं मैं तो और सभा के बीच में कह रहे बिदुर के घर मेरा निमंत्रण है बैठे-बैठे ने इशारे से कृष्ण से पूछा वो ऐसे कर रहे हैं कृष्ण ऐसे कर दी चुप बैठे रहो हम जो कह रहे हैं सो ठीक कह रहे दर्योधन व्यंग में हंस करके बोले <laughs> निमंत्रण आपको मालूम है आजकल जी का पद क्या है महामंत्री नहीं है अब राजमहल में नहीं रहते जी। आजकल तो अपनी व्यवस्था के भी लेने देने पड़ रहे हैं। आपको क्या कहेंगे भोजन भगवान मोल इससे मुझे कोई मतलब नहीं निमंत्रण दिया है तो व्यवस्था तो की होगी भाई जो आदमी निमंत्रण देता है अगले को बुलाता है तो व्यवस्था करके रखता है हाँ लेकिन माफ करना द्वारिका से सीधे आप हमारे राजभवन में आए हैं बिदुर जी तो आपसे मिले नहीं ये आपको निमंत्रण कब मिल गया कृष्ण बोले चिट्ठी गई थी हमारे यहाँ उसमें लिखा था हस्तनापुर आओ तो पहला भोजन मेरे ही घर होगा दुर्योधन बोला हम भी तो देखें विदुर काका जी की आपकी क्या व्यवस्था होती है विदुर जी तो सभा छोड़ के भागे हे भगवान कुछ व्यवस्था तो करूं चल के क्या पता है अभी पहुंच जाएंगे हम लोग तो विदुर जी ने बारह वर्षों से अन्नी नहीं खाया था वो तो फल खा के भजन करते थे विदुर जी ने फल खाकर द्वादश मंत्र का द्वादाक्षर मंत्र का बारह वर्षों तक फल खाकर भजन किया महात्मा विदुर ने क्या पता बताइ पहुंच जाए अभी विदुर जी गोप लोगों की बजरिया में गए कहीं से माखन ले रहे कहीं से मिश्री ले रहे हैं कहीं से खुए के लड्डू बनवा रहे हैं भैया जल्दी करो इधर सभा से मेरे गोविंद उतरे बेदुर जी के घर की ओर प्रस्थान कर रहे जैसे भक्त लोग परमात्मा के मंदिर में पादुका पहन कर नहीं जाते भगवान भी भक्ति के घर जाते हैं तो नंगे चरणों से जाते हैं। और जब बेदुर जी के द्वार पर गोविंद पहुंचे बेदुरानी तो स्नान कर रही थी खोलो शंकर खट रहे ने देखा अरे ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है ये तो मेरे गोविंद की आवाज है महाराज स्नान करते करते दौड़ पड़ी ये देखा ही नहीं मैंने वस्त्र बदलने चाहिए कि नहीं तुरंत तो तो द्वार खोला आओ नो न लाला आओ गोपाल कितनी कृपा कर दी जल्दी पधारिए कन्हैया ने सोचा काकी जी तो हो गई मेरे आने की खुशी में पागल हाँ गोविंद ने अपनी कारी कमरिया अंदर फेंक दी बेदुरानी ने झटपट ओढ़ लिया आओ ना किस पधारो ना कन्हैया हे भगवान कहाँ उठाऊ क्या क्या करूं मैं अब बेचारी दौड़ी दौड़ी गई लक्ष्मी का पाटा लेके आई आप यहाँ बिराजो ये जगह भी इतनी ठीक नहीं तो फिर आप ये भी ठीक नहीं तो फिर आप अच्छा ये नहीं तो फिर आप यहाँ बैठो अच्छा फिर आप यहाँ आओ पूरे आंगन में नचा रही और एक जगह शुद्ध सी जगह देखी तो पाटा भी बिछाया तो उल्टा बिछा दिए गोविंद ने तो देखा ही नहीं उल्टा कि सीधा वो तो बैठ गई जिसके जरा से इशारे से ब्रह्म ढिलता है वो तो के सामने बैठकर अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए बच्चों की की बोले काकी जी, बहुत जोर भूख लगी, कुछ खाने को मिलेगा विदुरानी के नेत्रों में तो आंसू टप टप झरने लगे क्या खिलाऊ मैं? मेरे घर में तो कोई व्यवस्था भी नहीं है आपकी काका जी आते होंगे मैं बहुत सुंदर व्यवस्था करूंगी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए केशव दौड़ी दौड़ी महारानी विदुरानी गई कुछ फल ही खिला दूं और कदली के फल डलिया में भर के ले आई गोविंद के सामने पत्तल भी बिछाई तो उल्टी सब उल्टा पुलटा हो रहा है प्रेम में और छिलके उतार उतार कर पत्थर धरती जाए केला दूर फेंकती जाए छिलका इधर रखती जाए केला दूर फेंकती जाए, और गोविंद बड़े प्रेम से छिलके खा रहे बहुत मीठा है। बोली आपको मीठा लगा तो मीठा ही होगा अपने हाथों से जल देती उस पूरे बगीचे में और काका जी आते होंगे बहुत बढ़िया पदार्थ बनाऊंगी देखना आप एक छिलका खाया दो छिलका खाए वो केला फेंकती जामे छिलका देती जामे मीठा मीठा मीठा मीठा कह करके गोविंद प्रेम से पा रहे कम कम से 40 कम छिलका खा गए। बोलो जय श्री गड़बड़ी तो होनी नहीं है भगवान जी महाराज बाजार से व्यवस्था करके ला कमंडल में दूध है दोना में दही है एक पात्र में खोए के लड्डू हैं, खुशी के मारे नाश्ते आ रहे हैं द्वार पर खड़े हो गए अरे देवी सुनती हो जल्दी खो दौड़कर काका जी आगे मुझे लगते हैं आपके काका आगे। खोला मचाते हो जी बिदुर जी रोते रोते बोले देवी तुम्हें गोविंद ने मेरा कितना मान बढ़ाया जानती हो कौरवों की सभा में बड़े अतिथि वीर और राजाओं के बीच में गोविंद ने कहा आज तो भिदुर का घर मेरा निमंत्रण है देवी खुशी के मारे फूल गया लेकिन मैंने सोचा घर में तो व्यवस्था कुछ है नहीं तुमने पता नहीं कुछ किया होगा कि नहीं गोप लोगों की बजरिया में चला गया ये माखन में लड्डू दूध दही कुछ लेके आया हूँ तुमने तो गोवर का चौका लगाया कि नहीं कदली के खम्भ सजाए कि नहीं हाँ पत्थल जल्दी सजाओ ये सारी सामग्री तुम अंदर लेके रखो हाँ मैं दौर पर खड़ा खड़ा गोविंद का स्वागत करना है ना आते ही होंगे आ रहे होंगे सभा में कहा कोई झूठ थोड़ी बोलते मैं तो काका के घर जाना है द्वार पर उनका स्वागत करूंगा तुम अंदर सब तैयारी करो आने वाले होंगे बोली आने वाले होंगे कि भीतर बैठे हैं अरे आ गए उनको तो आई एक घंटा हो गया तुमने कुछ खिलाया कि नहीं बहुत भूखे थे इतने भूखे कदली के फल लाई वही खा रहे बिदुर जी ने आकर के देखा तो श्रीमान जी तो छिलका खा रहे हैं अरे देवी ये तुमने क्या किया है मेरा बहुत बड़ा सदभाग्य आज मेरी कुटिया पर गोविंद पधारिया और तू प्रभु को छिलके खिला रही हो हैं विधुरानी का ध्यान भंग हुआ बोली ओ हो तो इतनी देर से मैं छिलका खिला रही थी आपने पहले क्यों नहीं बताया कि छिलका है कृष्ण बोले ओहो तो हम छिलका खा रहे थे काकी जी हमको नहीं मालूम हम सत्य बोलते हैं आपने छिलका खिलाया कि कदली के फल खिलाए अपन को नहीं मालूम हम तो इतना जानते हैं कि मेरी आदरणीय काकी जी ने मुझे जो कुछ भी खिलाया बड़े प्यार से खिलाया बड़े प्रेम से खिलाया भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है भावता का भूखा हूँ और भाव ही बस सार है भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं भाव भी कुछ भी को देवे मैं कभी लेता नहीं भाव से एक फूल गई है तो मुझे भी लेता नहीं भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं तेर भक्ति भाव की करती को चाहिए अन्य धन और वास्तव कुछ न मुझको चाहिए अन्य धन और वास्तव कुछ न मुझको चाहिए आप हो जाए मेरा यही मेरा पर होता मेरा बोले बिल्कुल ना समझे हम लोग एकदम समझदारी नहीं है और ये तो ये तो बहुत ही भोली हैं अब ही खिला दिया आपको तो लड्डू खाओ ना गोविंद के मुंह में एक लड्डू दिया आधा लड्डू खाते ही कहीं हम बोले बुरा ना मानो तो एक बात कह दू काका जी बोलो जो स्वादुष्ट छके में था उस लड्डू में तो नहीं है क्योंकि लड्डू खिलाकर तो आप औपचारिकता निभा रहे पर छिलके खिलाते समय तो काकी जी को यह भी ध्यान नहीं था कि मैं क्या कर रही हूं प्रेम में नियम नहीं होता भाव होना चाहिए और इतना सम्मान प्रभु ने विदुर को दिया दुर्यो की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाया और प्रभु अपनी लीलाओं को संपन्न करके जब जा रहे थे तो उद्धम से बोले मुझे विदुर की बहुत याद आती है और विदुर से मेरा समाचार कहना कि कृष्ण तुम्हें याद करते थे हाँ एक दिन युधिष्ठिर जी ने जाकर के कृष्ण के कक्ष में देखा रात के बारह बज रहे थे मेरे कन्हैया आंखें बंद करके समाधि में बैठे थे और नेत्रों से आंसू झल रहे थे पूछा केशव सारी दुनिया आपका ध्यान करती है आपके स्मरण में आपकी याद में रोती है आप किसकी याद करते हैं? गोविंद बोले बिल्कुल इसी समय पितामह भीष्म मेरे ध्यान में बैठे हैं और जैसे भक्त मेरी याद करता है ना वैसे मैं भी भक्त की याद करता हूं ये यथाम प्रपद्यंतेम तथ भजाम्य हम जैसे भक्त मेरा भजन करता है वैसे मैं भी उनका भजन करता हूं तुम पुकार कर तो देखो ढूंढते ढूंढते उद्धव जी आए भगवान के जाने के बाद श्रीधाम वृंदावन में कलकण न्यादि यमुना के तट पर बिदुर जी उद्धव को मिल गए बिदुर जी हस्तनापुर में भगवान के सुधाम गमन की बात बताकर लौट ही रहे थे ये वृंदावन में मिल गए अब संसार के लोग जब दो मिलते हैं तो बातें दुनिया भर की करते हैं भक्त तो जब दो मिलते हैं तो बातें तो परमात्मा की होती है गले से गले मिले और दोनों का कंठ अवृद्ध हो गया दोनों के नेत्रों से प्रेम के पनारे निकल पड़े वो भी रो रहे हैं और वो भी रो रहे हैं वो कहते हैं आप बड़े भाग्यवान हो तुम्हें प्रभु ने मित्र का दर्जा दिया तुम्हें गोविंद ने अंतिम उपदेश किया बोले भाग्यवान में नहीं बिदुर भाग्यं तो आप हो जिसकी याद मेरा गोविंद स्वयं करता है एक दादू महाराज हुए दादू संत उनके पास दर्शन करने एक सज्जन गए तो देखा वो पड़े हुए हा मस्ती में पड़े बोले महाराज आप क्या कर रहे हैं बोले करना क्या बोले मैं रोज आता हूं आपके यहां पड़ा हुआ देखता हूं आप कभी माला नहीं जपते कभी भजन नहीं करते कभी कीर्तन नहीं करते गाय के महात्मा हा हा दादू जी बोले कि माला जपहन कर जपह माला जपहन कर जपह जिहुआ जपहन राम मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम माला छूट गई भजन छूट गया अब तो मेरा सुमिरन गोविंद करते और मैं आराम फरमाता हूं बोलो जय श्री कृष्ण मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम एक स्टेज वो भी आती है जब भगवान भक्त का सुमिरन करता है बिदुर उन्हीं भक्तों में से एक है उद्धव जी महाराज के सेन्मुख बैठे उद्धव का गोविंद ने तुम्हारी याद करी कितने बड़े भाग्यवान हो पुण्यात्मा हो और संपूर्ण कृष्ण कथा सुनाई बचपन से लेथियन के सुधाम गमन पर्यंत गोविंद की सारी लीला महात्मा उद्धव ने बिदुर को सुनाई सुंदरता का वर्णन उनकी करुणा का वर्णन बाल चपल लीलाएं गुरुकुल प्रवेश द्वारिका सारी लीलाएं सुनाई फिर बोले तुम्हें जो अंतिम उपदेश मिला था वो कहो ना बोले महात्मा बिदुर जी मित्र मैत्रे नाम के संत हैं प्रभु ने उनसे कह रखा है कि आपके पास विदुर आए तो शंका का समाधान करना आप ऋषि मैत्री के पास जाए बिदुर जी महाराज सीधे मैत्री मुनि के पास हरिद्वार में आ रहे हैं अच्छा पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण मैत्रे हैं ब्राह्मण पुत्र और बिदुर हैं दासी पुत्र मैत्री मुनि को जब पथ चला कि महात्मा बिदुर मेरे यहां आ रहे हैं, अपने आश्रम के द्वार पर उनकी अगवानी करने गए आओ संत विदुर इस ब्राह्मण की कुटी में आपका स्वागत है मैत्री मुनि ने बिदुर जी के लिए आसन दिया और स्वयं अपने मंच पर आसीन हो गए कुशलक्षेम पूछने के बाद विदुर के चेहरे को देख करके मैत्रे समझ गए कि कृष्ण वियोग में हैं। विदुर जी हैं अनुरागी और मैत्रे जी हैं विवेकी परम ज्ञानी परम विवेकी हैं महात्मा मैत्रेय और विदुर जी है परम भक्त और परम अनुरागी ये अनुराग और विवेक दोनों जब मिल जाएं तो कृष्ण कथा प्रकट हो जाती है बोलो जय श्री कृष्णा बड़ी सुंदर चर्चा हुई सृष्टि के बारे में पूछा और ये पूछा कि आप आए कैसे प्यास लगती है तो पानी खोजना पड़ता है गुरु जी आप जैसा महान संत शास्त्रज्ञ महापुरुष आपकी सन्निधि में आकर ही तो शंकाओं का समाधान संभव है स्थावर जंगमंड चार पांच प्रकार की सृष्टि का विशुद्धेचन किया मैत्री मुनि ने उनके प्रश्न पर और सृष्टि विशेष ब्रह्मा की उत्पत्ति ये सारी जानकारियां मिलने के बाद में विदुर जी ने कहा मेरी समझ में नहीं आता मैं आपसे तीन और प्रश्न करना चाहता हूं मित्रे बोले करो बोले पहला प्रश्न ये है कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई भगवान ने संसार बनाया ही क्यों अरे नहीं बनाते तो भी चलता ये दुनिया बनाई क्यों दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई ने काहिर को दुनिया बनाई पुराने जमाने में फिल्मों के गीतों के अर्थ भी अच्छे होते थे अब तो ऐसे ऐसे गीत होते हैं जिसका अर्थ कुछ नहीं होता हा अखियों से गोली मारे फालतू तो गीत चलती का खंडाला कोई गीत है मैं बचपन में सुनता था तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली फिल्म का गीत है कितना सुंदर है देख ले मेरा रंग दे बसंती चोला मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे कितना सुंदर गीत है लोगों में आध्यात्मिकता हुआ करती थी उस व्यवसाय से जुड़े होने पर भी सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है मैं बचपन में सुनता था दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहा शंकराचार्य का खांटी वेदांत भर दिया गीत की पंक्तियों में दर्पण झूठ न बोले तेरा मन दर्पण कहलाए पूरा अध्यात्म टोटल दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई मेरा पहला प्रश्न है परमात्मा ने दुनिया बनाई क्यों नहीं बनाते तो भी चलता और यदि उन्होंने दुनिया बनाई तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई किसी की नाक लंबी तो किसी की नाक चिकटी कोई ज्यादा गोरा तो कोई बहुत काला जो गोरा है वो छाती तान के चलते है हम गोरे हैं और जो काला है वो दिन भर पलस्तर रगड़ता है हम भी गोरे हो जाएं, नहीं मनाते तो भी चलता एक सज्जन मेरे से पूछ रहे थे ठाकुर जी कई देशों में आपने कथाएं की है, आपको सबसे सुंदर लोग कांके लगे हाँ मैंने कहा सही सी बताओ बताओ मैंने कहा यूरोप और अमेरिका में जब जाते हैं और वहां के लोगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि घड़े बनाने वाले ने घड़ा बनाया उसको अग्नि में पकाया लेकिन पकने से पहले ही कच्चा निकाल लिया पूरा पक नहीं पाया सत्तर ही पका था साउथ अफ्रीका के लोगों को देखते हैं गयानी आदि लोगों को उनको देखकर लगता है कि घड़ा पकाया था पर आग तेज हो गई से ज्यादा पक गया लेकिन जितना पकना चाहिए हंड्रेड परसेंट उतना तो मेरे भारतीय धूप के लोग ही हैं। बोलो जय श्री कृष्ण जितना सेंटीग्रेड में पकना चाहिए उतने तो यही हैं और तो फिर बहुत बातें हैं हां एक जैसी दुनिया क्यों नहीं बनाई मेरी समझ में नहीं आता कोई दुखी है तो इतना दुखी कि सुबह खाए तो शाम के लिए नहीं और कोई सुखी है तो इतना सुखी कि कहां रखू उसको यही चिंता है एक जैसा नहीं बना सकते थे एक घर में चार भाई हैं चारों के विचार चार प्रकार के कितनी विचित्र बात है एक आदमी के पैर के नीचे चैंटी मर जाए तो राम राम राम राम करके कान पकड़ता है बिहारी जी है राधा वल्लभ गलती हो गई हे भगवान चैंटी मर गई गौशाला में जाकर चारा खिला रहे क्या हुआ बल्कि एक कीड़ी मर गई थी गलती से होने पर भी पश्चाताप और एक आदमी मुर्गा किनार मरोड़ के खा जाता है एक जैसा क्यों नहीं बनाया दुनिया को प्रभु ने ये विषमता क्यों भगवान ने बनाई किसी आदमी के मुंह से गाली निकल जाए तो रात को भोजन नहीं करता मेरे मुंह से अपशब्द क्यों निकला और कोई आदमी सवेरे की शुरुआत ही गालियों से करता है एक जैसी दुनिया क्यों नहीं मेरी समझ में नहीं आता माफ करना और तीसरा प्रश्न तो ये मेरे मन में उद्वेलित होता है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं अवतार बोले हा क्यों लिया कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना हा हमारे में माताएं गाती थी इस गीत को सवेरे सवेरे झाड़ू लगाती और बड़े भाव से गाती कभी राम बनते कभी ऐसे गाती और आप सत्य समझना ये गांव में जो बहनें माताएं झाड़ू लगाती हैं वो चुकोटी की कवि होती हैं ऐसी ऐसी कविताएं झाड़ू लगाते लगाते बनाती हैं बढ़ाते जाओ क्या लगता है कभी राम रूप में आना सीता जी को साथ में लाना धनुष हाथ लेके बाण साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना एक कड़ी हो गए कभी कृष्ण रूप में आना राधा जी को साथ में लाना मुरली हाथ लेके लकुट साथ लेके चले आना दूसरी कड़ी ऐसी-ऐसी ज्ञान की कविताएं माताएं हां, राम नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का मैं सुनता था मेरी दादी गाती थी ये काया है कागज की पुड़िया फूंक लगे उड़ जाइ नहीं हवा चले उड़ जाइ भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का ये काया है माटी का डेला बूंद पड़े गलजाई भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का कितना सार तत्व तो छुपा है इसमें पूरा वेदांत तो भरा है साधारण सी कविता सरल सी भाषा ये भगवान अवतार लेखन आते हैं कभी ये बनके कभी वो बनके कभी ये बनके क्यों मेरा प्रश्न है पहले राक्षस को जन्म देना फिर राक्षस से पाप कराना फिर दुनिया को तड़फाना और लोग जब तड़फने लगे तो कहना खबरदार में आ रहा हूं फिर धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे ये नाटक क्यों करते हैं? भगवान चाहे तो राक्षस को पैदा ही ना होने दें। बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं भगवान चाहें तो राक्षस को पैदा ही ना होने दे और वो चाहे तो वहां बैठे बैठे उसको मार दें पर यह तो कोई बात नहीं है महाराज पहले राक्षस को जन्म दिया फिर राक्षस से पाप कराया फिर दुनिया को तड़पाया लोग तड़पकर जब पुकारने तो लगे फिर बोले डरो नहीं मैं आ रहा हूं जब जब हो धर्म के हानि बाणे असुर अधम अभिमानी तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा क्यों ये नाटक क्यों करते हैं जी बहुत हस और बोले महात्मा विदुर इन प्रश्नों का जवाब आपके पास नहीं है ऐसा मुझे नहीं लगता आप सब जानते हो फिर भी आपने पूछ लिया शायद इसलिए कि आगे लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठें तो समाधान हो जाए आप तो परम विवेकी हो परम ज्ञानी हो अनुरागी तो हो ही पर मैं आपसे पूछ रहा हूं ईश्वर किसको बोलते हैं? बोले ईश्वर तो वो है जिसकी गति स्वच्छंद है स्वच्छंद गति ईश्वर तो मैं पूछ रहा हूं कि भगवान कुछ भी करेगा हमसे और तुमसे पूछ कर करेगा क्या क्रीडार्थमात्म इदम त्रिजगत कृतम ते सौम्यम तु तत्र कु पर आगे वर्णन आएगा ये पूरा विश्व प्रपंच मेरे परमात्मा की क्रीडा स्थली है उसकी क्रीडा भूमि है राजन हा वो अनेक प्रकार के जीवों को बनाता है तो भगवान ने दुनिया क्यों बनाई ये ज्यादा चिंतन का विषय नहीं है चिंतन का विषय तो यह है कि इतनी सुंदर कैसे बनाई इतनी रंग बिरंगी कैसे बना दी आपने मोर देखा है हे भगवान कमाल की सुंदरता कैसे पंख बनाए हैं कवियों ने तो मोर पंखों पर कितनी कविताएं लिखी हैं, आंखों जैसे और जन क्या क्या उसकी रूपक दिए आपने रंग बिरंगे सांप देखे उड़ने वाले सांप रंगने वाले सांप दौड़ने वाले सांप घोड़ा पछाड़ सांप कितने मॉडल बनाता है रंग बिरंगे पक्षियों को देखो कोयल को देखो बोलती है तो लगता है मिश्री घुल गई गले में आपने कभी देखा बिदुल सारी दुनिया मेरे परमात्मा ने बनाई पर एक चेहरे जैसे दो आदमी तुम्हें तो कहीं मिलेंगे नहीं सात अरब लोग हैं आज की तारीख में संसार में सात अरब लोगों में आपको एक चेहरे के दो आदमी दिखाई देंगे ही नहीं सब मॉडल अलग अलग बनते वो जब तैयार करते हैं नया मॉडल बनाता है तुमने कभी सोचा 20 फीट चौड़ी बीस फुट लंबी हमने जमीन खरीदी उस जमीन में हमने 20 पौधे लगाए 20 पौधे भिन्न भिन्न लगा दिए और फिर गाय के गोबर का खाद डाला हेडपंप का मीठा पानी डाला खाद सब में बराबर डाला पानी भी ज़... बराबर डाला अब वृक्ष जब बड़े हुए तो एक वृक्ष का फल तोड़ के मैंने खाया तो मुंह कड़वा हो गया वो मिर्ची थी उसके बगल वाले वृक्ष का फल तोड़कर मैंने खाया मुंह मीठा हो गया वो अंगूर था उसके बगल वाले वृक्ष को ही तोड़ के मैंने खा लिया वो बड़ा मीठा था वो गन्ना था उसके बगल वाले वृक्ष का फल तोड़ के खाया तो मुंह चिरपिरा हो गया वो करेला था तुमने कभी सोचा बिदुर पानी तो बराबर दिया खाद भी बराबर दिया जमीन भी वही है हमने ऐसा तो किया नहीं कि एक वृक्ष में हमने सरबत डाल दिया हो और दूसरे में मिर्ची घोल के डाली हो इस जमीन में इतने रस किसने दिए हैं खाद ने है? तो नहीं दिए पानी तो नहीं दिया ये रस जमीन में इतने कहां से आ गए तुमने कभी सोचा हु? क्या कमाल की पेंटिंग की है कभी तुमने सोचा है इतनी सुंदर दुनिया जिसने बनाई वो स्वयं कितना सुंदर होगा वो स्वयं कितना सुंदर होगा आइए दो मिनट थोड़ा चर्चा कर लें सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा तारा तुम्हारा तारा प्यारा अब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा है उसकी दीन दयाल दया के सागर जब मैं ना की रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा ये इतना तुम्हारा तारनहारा, हारा कब तेरा दर्शन होगा देश की रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर कितना सुंदर कभी सोचो। दुनिया बनाई वो स्वयं कितना सुंदर होगा जहां तक प्रश्न यह है कि विषमता क्यों समता क्यों नहीं कोई दुखी है तो इतना दुखी कि प्रातः खाए तो सायंकाल की चिंता और कोई सुखी है तो इतना सुखी कि कहां रखू यह चिंता भगवान किसी को दुख नहीं देते बिदुर परमात्मा जब सृष्टि का निर्माण करते हैं तो तीन सूत्र देते हैं ध्यान देना कर्म अकर्म और विकर्म वेद के अनुसार जो कर्म किया जाता है वो शुद्ध कर्म है वेद के अनुसार कर्म नहीं करना अकर्म है और उसके विपरीत करना ही विकर्म है जैसा कर्म करते हैं वैसा मिलता है प्रभु किसी को दुख नहीं देते परमात्मा किसी को सुख नहीं देते ना भुगतम क्षीयते कर्म जन्म को टिशतरपी अवश्यो एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ शुभम जो किया है वो तुम्हें भोगना ही होगा इसमें प्रभु का क्या लेकिन तीसरी बात जो तुमने कही वो मेरी समझ में कम आई या फिर बात ठीक नहीं थी परमात्मा अवतार लेते क्यों हैं? वो चाहे तो राक्षसों को बैठे बैठे मार दें, राक्षस को जन्म देना फिर पाप कराना फिर उसको उसके द्वारा दुनिया को तकलीफ देना और जब लोग त्राही त्राही करने लगे तो बोलना खबरदार मैं आ रहा हूं नहीं परमात्मा का प्राकृत्य राक्षसों को मारने के लिए होता है यह पूर्ण सत्य नहीं है पांचवें स्कंद में भगवान सुखदेव वर्णन करेंगे कि मर्त्यावतारस्तु यह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधा यवलम्बिहो मर्त्यावतारस्तु यह मर्त्य शिक्षण मरण धर्म लोगों को अपने चरित्र के द्वारा शिक्षित करने के लिए मानवीय गुणों का उनमें आधान करने के लिए परमात्मा का प्राकृत्य होता है रक्षो बधाई ब न केवलम विभो राक्षसों को मारने के लिए भगवान का प्राकृत्य नहीं होता और जब आ जाते हैं तो फिर सोचते हैं लगे हाथों यह भी कर लो केवल राक्षसों के लिए तो आते ही नहीं आने की जरूरत ही नहीं और ध्यान देना हमारे जीवन में कष्ट आया यह हमारे कर्म का फल है और राक्षस की उत्पत्ति हुई यह हमारे कर्म का फल है उससे हमें तकलीफ प्राप्त हुई ये हमारे कर्म का फल है और वो मारा गया यह उसके कर्म का फल है भगवान तो सृष्टि बना के तटस्थ रहते हैं बिल्कुल ध्यान रखना सृष्टि बना दी और सब दर्शन कर रहे हैं देखने बस तुमने जो किया है वो तुमको भोगना है अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम लेकिन उनका आगमन जो होता है वो तो संतों के लिए वो तो ब्राह्मण गौ के लिए विप्रधे न सुर संत लेकिन आते हैं तो सोचते हैं लगे हाथों तो झाड़ू लगाते चलो आपका कोई मित्र रहता है विदेश में आपके घर में कोई विवाह होना था आपने चिट्ठी लिखी भैया आ जाओ मेरे घर बड़ा सुंदर वैवाहिक प्रसंग उपस्थित हुआ है मित्रन का क्षमा करना आने में समर्थ हूं व्यस्तता बहुत हैं, तेरी मर्जी भाई दो वर्ष बाद कोई और प्रसंग उपस्थित हुआ आपने फिर पत्र लिखा अरे भाई जी असमर्थता व्यक्त की क्षमा करें मैं असमर्थ हूं तीन वर्ष बाद आपके घर में फिर कोई कार्य उपस्थित हुआ आपने सोचा अंतिम विवाह है बचपन का मित्र है बड़ा विचित्र आदमी है सो आपने पत्र थोड़ा कड़े शब्दों में लिख सुना हमारे घर में अंतिम विवाह है भैया सुन लो और तुम्हें आना है तो आना नहीं तो हमारी राम राम उसने कहा भाई अब तो आना पड़ेगा हाँ। गांव का था अब आ गया वैवाहिक प्रसंग में सम्मिलित हुआ बड़ी खुशियां बांटी अब उसने सोचा महाराज जब मैं आई गया हूं हमारे पूर्वजों की हवेली गांव में बनी है थोड़ा उसका डिस्टेबर भी चेंज कराता जाऊं कब कब होता है हवेली खोल करके देखा तो एक कोने में मकड़ी के जाल लगे एक कोने में चूहे के पचास जगह जगह सीमेंट उतर रहा है गिर रहा है अब आया ही हूं तो लगे हाथों ये भी करते चलू वो लाखों रुपए खर्च करके परिवार के सहित यहां हवेली पर डिस्टेंबर करने नहीं आया था आया था मेरे आग्रह पर मेरे निमंत्रण पर पर आया तो लगे हाथों वो काम भी करता गया तो राक्षसों का जो बद है वो तो लगे हाथों है उनके लिए प्रभु को आना नहीं होता आते तो संतों के लिए है मेरे गोविंद पधारते हैं भक्तों के लिए और जब आ जाते हैं तो देखते हैं किसी कोने में राम कुंभकर्ण जैसे मकड़ी के जाल लगे हैं किसी कोने में बड़े बड़े अज्ञान अंधकार के गड्ढे बने हुए हैं किसी कोने में शिष्पा दंत जैसे चूहे के बिल बने हुए हैं अब आया ही हूं तो लगे हाथों यह भी साफ करता चलो रक्षो बधा वन केवल हो ऋषि कश्यप की तेरे पत्नियां थीं, द्वितीय अदिति धनु काष्ठा सुरसाइला विनिता कद्रू आदि दिवी के दैत्य हुए आदिति के आदित्य हुए ये बड़ी दो पत्नियां हैं कद्रु के काले नाग हुए विनता के पक्षी हुए। में बहुत बड़ी सहयोगिनी कश्यप की पत्नियां लेकिन महारानी दि एक दिन कश्यप का चरण बंदन करते हुए बोली सभी पुत्रवती है मुझे पुत्र नहीं कश्यप ने कहा ये जो अवसर है ना अच्छा नहीं है ये बेला अच्छी नहीं है देवस्त्र भी पश्चिम देवरस्ते गर्भाधान संस्कार भी एक वैदिक प्रक्रिया है और वो समयानुकूल होनी चाहिए लेकिन माने उनकी शास्त्रीय बात का आदर नहीं किया गर्माधारो पर महात्मा कश्यप ने कहा तुम्हें तो दो पुत्र होंगे दोनों ही दुष्ट होंगे ऋषि पत्नी बहुत समय तक उन्होंने गर्भ का उदाहरण करके रखा दुष्ट होंगे तो जन्म लेंगे जन्म लेंगे को रोक दिया क्योंकि छोटे बालक दिखते थे पूर्व शाम पूर्वजा देखने में पांच वर्ष के दिखते उम्र पचास वर्ष से भी बड़ी है जब ने रोका होगा उन्होंने नहीं हम तो जाएंगे भगवान के पुत्र हम कहा तुम जाओगे तो हमका खड़े थोड़ा इगो प्रॉब्लम आ गया की हो गई होगी उन्होंने कह दिया तुम समझते हो कि हम इतने ऊंचे आगे तो हमारा पतन नहीं हो सकता तुम दैत्य हो जाओ गड़बड़ हो गया चरणों में गिर पड़े नहीं महाराज ये क्या बोलो भाई अब तुमको दैत्य तो बनना पड़ेगा लेकिन तुम कहते हो तो इतना हो सकता है तुम भक्त बनकर के चाहो तो सात जन्मों तक भगवान से दूर रहकर के भक्ति करो और सात जन्म बाद आना और दैत्य बनकर जाना चाहो तो तीन जन्मों तक प्रभु से दूर रहो और तीन जन्मों के बाद यहां पुनः आ जाना क्या चाहते हो बोले हम तो दैत्य बनकर जाना चाहते हैं कम से कम तीन जन्मों में तो आ जाएंगे और दुष्टता बढ़ेगी दैत्य हम बनेंगे तो हो सकता है मृत्यु भी जल्दी हो जाए हाँ। भगवान ने भी कहा मेरे पार्षद हैं गलती हो गई प्रभु वहीं आ गए गेट पर ही आ गए मेन द्वार पर हाँ। इसका मतलब यह हुआ कि क्रोध जो है वो दर्शन में बाधक है कितना ही ऊंचे पद पर सही क्रोध तो अच्छी चीज नहीं है गीता में गोविंद कहते हैं क्रोध जैसी रद्दी चीज संसार में दूसरी बनी नहीं क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात बुद्धिनाशा प्रणश्य सनत कुमारों ने क्रोध किया परिणाम ये हुआ कि बैकुंठ में प्रवेश तो नहीं मिला भले ही भगवान उनको दर्शन देने द्वार पर ही आ गए लेकिन अंदर तो प्रवेश मिला ही नहीं और सनत कुमारों को भी लगा कि हमने ठीक नहीं किया इतनी सी बात पर क्रोध कर लिया वे तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे और क्रोध से जो उनका तप नष्ट हुआ है उसका पुनः संचय करने के लिए बद्रिकाश्रम चले गए वही दोनों आए हैं द्वितीय के गर्भ में पुत्र बनकर देवताओं हिरण कश्य हिरण्याक्ष जन्म ले चुके मैत्री मुनि बदुर जी से कहते हैं कि वो हिरण्याक्ष जो है ना ये तो लोभ का प्रतीक है क्रोध हमें दिखाई देता है काम हमें दिखता भी है पर लोभ तो दिखता ही नहीं है और ये बढ़ता ही जाता है लोभ जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई जो ज्यो लाभ बढ़ता है लाभे नोभ हिरण्याक्ष का रूप है जिसकी आंखों में सुवर्ण का महत्व ये बहुत बढ़ता है प्रलयकारी दृश्य उपस्थित है पृथ्वी डूब चुकी है ब्रह्मा ने मनु से कहा तुम सृष्टि का सृजन करो बोले सृष्टि करूं पृथ्वी तो है ही नहीं इधर हिरण्यक्ष हिरण कश्यप की इतनी प्रतिभा जैसे प्राचीन भारत में लोग उड़ते भी थे केवल देवता और प्रतिभावान दैत्य ही नहीं मानव भी जो साधना संपन्न होते वो थे इसने नाक में दम कर रखा देवताओं की हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा ने गोविंद से प्रार्थना की प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है मांगना हमारा धर्म नहीं है प्रार्थना के बाद में जो सुख बचता है उसका नाम प्रतीक्षा है हम प्रार्थना बाद में करते हैं मांगने की लिस्ट प्रस्तुत पहले कर देते हैं इसलिए प्रार्थना गड़बड़ हो जाती है प्रार्थना में निष्कामता होनी चाहिए तो ही प्रार्थना सार्थक है सेवा होती है शरीर से भजन होता है मन से प्रार्थना होती है आत्मा से प्रार्थना तो परमात्मा का प्रतीक है मांगना नहीं और मैंने निवेदन किया था कि मांगने से तो हम अपनी नजरों में गोविंद को छोटा बनाते हैं क्योंकि मांगा उसी से जाता है जिसको मालूम नहीं कि मुझे क्या चाहिए जो अंतर हृदय में बैठा है उससे हम मांग रहे हैं इसका मतलब हम उसको यह बताना चाहते हैं कि हम इसलिए मांग रहे हैं कि तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे क्या चाहिए और जिसको मालूम नहीं वो भगवान तो नहीं हो सकता इसलिए प्रार्थना करो मांगना नहीं ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई नासा चिद्र में से नन्हा सा बराह बालक निकला थोड़ी देर में ही वो तो विशाल रूप में परिवर्तित हो गए बोले बारा भगवान की जो कुशा है ना कुशा बारह भगवान के श्री अंग से झरे हुए जो रोम हैं, वही तो कुशा के रूप में परिवर्तित हैं। उसको बड़ा पवित्र मानते हैं। प्राचीन हिंदू मंदिरों में आपको खम्भों पर बराह की प्रतिमा जरूर दिखाई देगी प्राचीन मंदिर देखना कहिए सबसे पवित्र माना जाता है बराह को उनको यज्ञ भी बोलते हैं प्रभु ने डुबकी लगाई पृथ्वी को अपनी धनष्टाओं पर रखकर के परमात्मा निकल रहे हिरण्याक्ष ने तो नारद जी को पकड़ लिया बाबा यहां दोनों ही उड़ रहे थे नारद भी उड़ रहे हैं वो भी उड़ रहे हैं हाँ क्या है खाली बीना ही बजाता रहता है कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है नरजी बोले श्री कृष्ण गोविंद मुरारे गोविंदुदेवा कीर्तन करना आता ही झगड़ा करना तो आता नहीं लेकिन आपको हमारे साथ में युद्ध तो करना पड़ेगा काय को करना पड़ेगा क्योंकि बाधु में खुजली चलती कोई लड़ने वाला नहीं मिलता नरजी बोले मान लो मैं तुमसे युद्ध न करूं किसी पहलवान का नाम बता दूं तो कैसा रहा है जल्दी बताओ तुम सीधे जाओ नीचे उतरो नीचो उतरो और समुद्र में से एक बारह पृथ्वी को लेकर निकल रहा होगा उसको जाके पकड़ लो हां ऐसी खुजली मिटेगी तुम्हारी बाजुओं की कि जीवन में दोबारा कभी खुजली नहीं होगी देखो नारद जी का नाम है भागवत में जिसको नारद मिलते हैं ना उसको भगवान जरूर मिलते हैं पक्की बात है आप एक भी कथा ऐसी नहीं बता सकते कि जिस किसी को नारद मिले हो उसको भगवान न मिले हो एक भी कथा ऐसी नहीं है इसलिए भागवत में तो नारद जी का नाम है नारदो देवदर्शन ऐसा नारद का विशेषण है नारदो देव दर्शन नारद जी जिसको मिल गए उसको परमात्मा मिलेंगे या कन्फर्म है पक्की बात ऐसे करुणाशील हैं। अब जैसे पुजारी वैसे भगवान से मिला देते हैं जिस स्तर का पुजारी है वैसे रूप वाले भगवान से मिला देते हैं लो भैया ये तुम्हारे लिए मिलेंगे अब सब लोग जानते हो कथा कि भगवान जब निकल रहे थे तो हिरण ने बार बार मार्ग के कभी प्रयास करे कि ये मुझे कुछ छेड़े तो मैं उनसे युद्ध तो क्योंकि लड़ने के लिए तो बहाना चाहिए और लड़ाई की जिनकी आदत होती है वो बहाने ढूंढा करते हैं कोई न कोई बहाना तो ढूंढ ही लेते हैं। एक बात बताऊं, आपको वे वजह किसी से झगड़ा करना है तो बहुत बढ़िया नुक्सा है बोलो जय श्री कृष्ण आप तो नोट ही कर लो बीच रोड पे खड़े हो जाओ और कोई व्यक्ति अपनी नई गाड़ी को स्वयं ड्राइव करके ले जा रहा हो तो हाथ देकर के रोको वो खिड़की का कांच खोलकर आपसे पूछे कही क्या बात है तो इस टेरिन पकड़ के बोलो ये तो मेरी है इससे बढ़िया दूसरा तरीका युद्ध का दूसरा है ही नहीं बाद में जो होगा सो होगा एक मार तो झगड़ा हो ही जाएगा वे वजह अब हिरण्याक्ष ने देखा कि मार बार रास्ता रोकता हूं ये मार्ग बदल बदल के जाता है लड़ू कैसे अंतिमास्त्र प्रयोग किया सना सना इस पृथ्वी को लेके कहा जाता है हमारी है ये हाँ, मालूम नहीं हम कश्यप नंदन है हमारी पृथ्वी है भगवान बोले बोलने तो क्या मतलब इससे प्रभु दूसरे रास्ते से जा रहे हैं अब उसने देखा कि इसमें भी कोई काम नहीं बना तो फिर व्यंग में हंसकर बोला हाँ हा, हा, हा, हा, हा बोलेगा कहां से है तो जंगली जानवर ही ना हम कश्यप नंदन त्रिकाल संध्या गायत्री तुम्हारी क्या समृत तुम हमसे बात भी कर सको गोविंद बोले तो पीछे ही पड़ गया भैया छेड़ रहा है हमको तो भगवान मुस्कुरा के बोले कि सत्यम भय भो बन गोचरो मृगा युष्म विधान मृगये ग्राम सिंघ प्रतिमुक्तस्य वीरा विकत्थनं तब गृहणंत भद्र आपने बिल्कुल सत्य खाएं श्रीमान हम तो जंगली जानवर ही हैं लेकिन युषमत विधान मृगे ग्राम सिंघान आप जैसे ग्राम सिंहों को तो हम ढूंढते ही रहते हैं अब ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ता को गांव का शेर रण्याक्ष बोला कुत्ता कहता है सुगदा लेकर के मारने दौड़ पड़ा और दोनों में युद्ध छिड़ गया देवता आकाश में देख रहे सामने तो आ नहीं सकते थे स्व कार्य को सलाह सुरा देवताओं का तो एक ही काम है जब संकट आता है तो त्राही त्राही करके भगवान के पास जाते हैं और राक्षस को भगवान मार देते हैं तो फूल बरसा के चले जाते हैं और जब संकट मिट जाता है तो सबसे पहला काम करते हैं भगवान को भूलना यही काम है देवताओं का और कोई काम नहीं ब्रह्मा जी और वरुण जी और यम जी और कुबेर जी और सूरज जी और चंद्र जी और सबरे जी आकाश में खड़े हैं और कई परिस्थितियां तो ऐसी बनी भगवान तो नाटक कर रहे हैं उसको थोड़ा उसका मन बढ़ा रहे हैं एक बार तो भगवान के हाथ से उसने देखो कई बार तो शस्त्र गिरा दिया देवताओं को तो लगा कि ये नहीं छोड़ेगा यह तो बहुत गड़बड़ आदमी है अंत में मेरे प्रभु ने देखा बोले बहुत हो गया नाटक और प्रभु ने देखते है, देखते है उसमें बोलो जाए श्री कृष्ण सिर धड़ से अलग के नीचे गिर पड़ा ऐसा तमाचा लगाया कि जितने सो रहे थे सब जग गए हाँ ऐसा होता है और माफ करना भाइयों को सुविधा प्राप्त नहीं है एक तो मेरा कनेक्शन इधर ज्यादा रहता है यह सुविधा तो मेरे गोविंद ने महत्व कृपा करके हमारी बहनों को प्रदान की है इनको कथा में सोना होता है ना जय श्री कृष्ण हां और कभी कभी तो बड़ा नाटक मैं तो ऊपर बैठता हूं ना ऊंचा तो मेरे को सब दिखता एक बहन सो रही थी घूंघट में तो दूसरी जो बगल में थी उन्होंने शारियो कह नहीं, नहीं हम आंख बंद करके ध्यान से है। हम सुनिये हमको थोड़ी सुनती हैं है हाँ। देवताओं ने फूलों की वृष्टि करी जय जकार किया चले गए पुराणांतर में प्रसंग आता है भगवान उसको लेकर के आ रहे थे ना पृथ्वी को तो कहते हैं उनको भी अहम हो गया बिना <laughs> मेरे इनका भी काम नहीं चलता थोड़ा समुद्र में क्या डूब गई बराबर ना पड़ा प्रभुन का हिरण्याक्ष तो मार दिया पर इनको जो अहंकार रूपी हिरण्याक्ष ने पकड़ लिया उससे कैसे बचाएं? कहते हैं गोविंद जब पृथ्वी को लेकर के पधारे तो बड़ा सुरम्य बगीचा अद्भुत रक्षा बली रंग बिरंगे पुष्प खिल रहे हैं। वृक्षों की डालियों पर अनंत प्रकार के पक्षी कलरब कर रहे हैं। पक्षियों की चहचहाहट सुनकर के पृथ्वी को आश्चर्य हुआ कहीं राधा नाम की ध्वनि तो कहीं कोयल बोल रही है तो किधर मोर बोल रहा है तो कहीं बोलती हैं। अबे देखते के पृथ्वी के मन में आश्चर्य हुआ बोले सब क्या है गोविंद बोले मेरा वृंदावन है लेकिन मैं तो समुद्र में थी प्रलयकारी दृश्य था बिना मेरे वृंदावन बोले दुनिया डूबती है वृंदावन में डूबती सबका प्रलय होता है वृंदावन का प्रलय तो होता नहीं धन धन वृंदावन राजधानी धर्म कर्म जहां बटत तो जे बरी मुक्ति भरे तहा पानी ऐसा पावन वृंदावन एक बात आपसे बता दो पिकनिक मनाने की भावना से वृंदावन में आओगे तो टूटे फूटे मकान और गंदी गलियों के अलावा तुम्हें कुछ दिखाई देगा नहीं और भक्ति के चश्मा से वृंदावन को देखने का प्रयास करोगे तो यहां की रज के कणकण में तुम्हें गोविंद का दर्शन होगा यही वृंदावन का वैशिष्ट्य है वृंदावन के वृक्ष को मर मन जाने को डाल डाल रुपा तुपे सिराधे राधे हो विचित्र वैशिष्ट यहाँ का दर्शन किया उधर स्वयंभू मनु महाराज की तीन पुत्री और दो पुत्र हैं आकूति देवभूति प्रसूति प्रियव्रत और तानुपात ब्रह्मा के एक और पुत्र हैं कर्दम नाम है उनका बड़े तपस्वी हैं बचपन से तपस्या में लीन हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं ऋषियों का जीवन गृहस्थ आश्रम में हो क्योंकि इनके द्वारा उत्पन्न जो संतान है वो समाज को क्रांति दे सकती है समाज को एक दिशा दे सकती है वैसे करथम के मन में भी लगा कि विवाह होता तो ठीक ही रहता भगवान ने कहा विवाह कर लो एक बार तो मना कर दी अच्छा नहीं है और विवाह करूंगा आपकी आज्ञा सिरोधार्ज लेकिन प्रश्न यह है कि वो दो चार माला जपता हूं वो भी छूट जाएगी मेरे घर पुत्र बनकर आपको स्वयं आना होगा गोविंद बोले मंजूर है भगवद आज्ञा सिरोधार्ज करके महात्मा स्वयंभ मनु अपनी बेटी देवहूति को लेखन करदमाश्रम पधारे एक साधना होती है एक साधन होता है ध्यान से सुनना साधन संपन्न व्यक्ति को साधना संपन्न के सामने झुकना होता है संतों के पास में साधना होती है राजा और धनकों के पास में साधन होता है उनकी गाड़ी बोलेगी बंगला बोलेगा ईश्वर्य बोलेगा साधन बोलेंगे लेकिन संत के पास में तो साधना होती है और साधना के सामने जो साधन झुकता है वो साधन शाश्वत बन जाता है वो साधन व्यक्ति को अहंकार नहीं देता इसलिए साधन वही श्रेष्ठ है जो साधना के सामने झुके कर्दम के पास में साधना है स्वयं मनु तो साधन संपन्न मनुष्यों में प्रथम मानव है जी ने कहा आपकी पुत्री विवाह तो कर लेंगे भगवान की आज्ञा भी है लेकिन साहब मेरी एक शर्त है बोले क्या एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ दूंगा मंजूर है तो करो नहीं तो रहन दो रहती ने स्वीकृति दे दी क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे घर पुत्र बनकर परमात्मा आने वाले हैं और एक के अलावा दूसरा चाहू ही क्यों विवाह हो गया एक महान राजा की राजकुमारी मनोजात मानव हम लोग मनु की संतान है इसीलिए तो मानव हैं आदि मानव है महात्मा मनु हा उनकी पुत्री ऋषिकर्दम के पास में जब करणकुटी में पधारी है तो वहां त्याग देखा उनके मन में प्रसन्नता हुई ऋषिकर्दम तो समाधि में लीन है लेकिन वो उनकी निष्काम भाव से सेवा करते हैं और सेवा करते करते इतना काल व्यतीत हो गया कि महारानी देवभूति के चेहरे पर झूरियां पड़ गईं केश जटा के रूप में परिवर्तित हो गए बल्कि वृद्धा हो गईं कृषि कर्दम ने उनकी सेवा को देखा और नेत्रों में आंसू आ गए तब मान अभिमान सया परमया पर भक्तिया वयमती वसुत स्वदेह नावेक्षित क्षम क्षपितुम मदर्थे बहुत प्रसन्न हो देवी मान प्राप्त करने की योग्य हैं आप इतनी श्रद्धा से आपने मेरी सेवा की बहुत प्रसन्न हो क्या चाहिए आप जैसा तेजस्वी पति जिसको प्राप्त हुआ हो और कुछ क्या चाहेगी ऋषिकर्दम ने संकल्प शक्ति से पूरा वातावरण ही बदल दिया सुंदर सरोवर बन गया अद्भुत भवन बन गया पत्नी को लेखन के सरोवर में प्रवेश किया तो स्वयं नवयुवक और नव युवती बन गए भूषणानी परार्ध्यानिमंत अन्नम सर्वगुणोपेतम पानम चईवा अनंत प्रकार के आभूषण प्रकट हैं, अनेक दास दासियां प्रकट हो गई तपस्या का थोड़ा सा नमूना है और उनका उनका मकान ही विमान है कामग, कामना के अनुसार गमन करता है एक बात कहूं ज्यादा ऐश्वर्य बढ़ जाए इसके बढ़ने पर इसकी संख्या कम होने का खतरा है इसके बढ़ने पर भी ये कम न हुई तो समझो गोविंद की महति कृपा है प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण ढीलकाय को बोलते जोर से बोलो ना जय श्री कृष्ण और इसी कर्दम ने सब उत्पन्न किया बहुत विस्तार से वर्णन है भागवत में उनके ऐश्वर्य का उनके भवन का और अब उनकी प्रतिज्ञा तो ये थी कि एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थाश्रम त्याग दूंगा पुत्र तो एक हुआ नहीं पुत्रियां हो गई नौ हाँ। एक बात कहूं कर्दम महाराज जैसी पुत्री तो परमात्मा सबको दे क्रांति कर पूरे आध्यात्मिक जगत में और एक बात आपसे बड़े न संकोच भाव से कहूं घर में पुत्र होना जितना हम आवश्यक समझते हैं पुत्री का होना उससे ज्यादा जरूरी है और सत्य समझना कदाचित पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर पुत्री कुपुत्री कभी नहीं होती पिता की इज्जत का जितना ख्याल बेटी रखती है ना कभी कभी पुत्र से तो भूल हो जाती है मैंने सुना है संतों के मुख से कई कई पिता ऐसे भी होते हैं जिनका एक ही पुत्र है भर जवानी में सांप ने डस लिया बेटा मर गया इतने कठोर भी पिता होते हैं जो ऐसी परिस्थिति में भी नहीं रोते ऐसा कठोर पिता भी जब पुत्री का कन्या दान उसको विदा करता है तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता संसार के जितने संबंध आज तक बने हैं उन संबंधों में सबसे निर्मल सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ यदि कोई संबंध है तो वह पिता और पुत्री का संबंध क्या है बेटा बेटा पुत्र या लड़का लड़का किसको बोलते हैं लड़का वो होता है जो बात बात में लड़ करके अपना हिस्सा मांगे हाँ इतना बनता है नहीं किया तो क्या हुआ बड़े को दिया तो मैं क्यों नहीं ले सकता उसने लिया तो मेरा भाग बनता है करे कुछ नहीं और बात बात में लड़े कि मुझे इतना चाहिए वो लड़का होता है हाँ बेटा का स्तर कुछ ऊंचा है उससे पिताजी ने प्रेम से जो बट में दे दिया जो बंटवारा में मिल गया उसी में प्रसन्न है वो है बेटा जो बट में मिल गया उसी में संतुष्ट वो बेटा पर पुत्र कौन है पून्नाम नरका त्रायती पुत्र पिताजी से बोले आप संपत्ति किसी को भी प्रदान करें अपनी चरणपाद का मुझे दे दे अपने चरणों की सेवा मुझे दें आप मेरे पास में रहें सेवा का अवसर मुझे देते रहें और कुछ नहीं चाहिए ये पुत्र है लेकिन पुत्री का स्थान तो उससे भी आगे गेहूं का खेत है ये तो जहां जहां बोया वहीं कट गया लेकिन बेटी तो धन का प्लांटेशन है एक जगह बोया जाता दूसरी जगह पिरो जाता पुत्री तो जरूर होनी चाहिए ऋषि करदम के मन में कष्ट नहीं है बहुत प्रसन्नता है मेरे घर नौ पुत्रियां हैं नौ यज्ञ तो कन्फर्म है एक कन्यादान करूंगा तो ये यज्ञ का फल मिल रहा है प्राचीन भारत में तो महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी होती थी मैं आपको ऐसी पचास हजार स्त्रियों का नाम बता सकता हूं जिनको वेद और वेदांत का संपूर्ण ज्ञान था उपनिषद भरे पड़े हैं कथाओं से क्या मैत्रेयी क्या गार्गी क्या मदालसा क्या आनसुया ऐसी ऐसी महिलाएं हुई इस राष्ट्र में आजकल कुछ लोग कहा पुराने जमाने में लोग पढ़ाते नहीं थे मैंने कहा पुराने जमाने की बात कर रहे हो कि अंग्रेजी जमाने की बात कर रहे हो प्राचीन भारत से मेरा मतलब अंग्रेजी शासन नहीं प्राचीन भारत से मेरा मतलब हो भारत के माथे पर कलंक कालिख मुस्लिम प्रशासन नहीं प्राचीन भारत से मेरा मतलब है वैदिक भारत वेद का भारत जिसमें नारी बहुत शिक्षित होती थी ये तो घूंघट लगाती है ना बहने डेढ़ डेढ़ हाथ नीचा कि हिंदू संस्कृति की देन नहीं है हिंदुत्व में घूंघट का प्रचलन नहीं है जानकी माता ने दशरथ जी से घूंघट भी लगाया ऐसा मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा महारानी रुक्मणी ने बसदेव जी से कभी घूंघट लगाया ऐसा शास्त्र में वर्णन तो नहीं मिलता है। हमारे यहां तो आंखों का संकोच है, है ससुर जी आए जरा नजरें झुका लो थोड़ा सिर ढक लो हो गया सम्मान अब घूंघट तो लगा लो तीन हाथ नीचा और घूंघट में से गाली सुनाओ बजमारे तेरे सिर पे हड़िया फोरूंगी क्या मतलब है इसका आंखों का संकोच ये घूमट की प्रथा तो तब से प्रारंभ हुई जब मुस्लिम आक्रांताओं ने इस राष्ट्र पर आक्रमण किया और जी भर के लूटा शासन किया इस राष्ट्र पर फिर उनकी कुत्सित वृत्ति उनकी कुदृष्टि कामपूर्ण दृष्टि मेरे भारत की नारियों पर जब पढ़ने लगी तो इस राष्ट्र की नारियों ने उन दुष्टों से अपने आप को बचाने के लिए मुंह ढकना प्रारंभ कर दिया और तभी से अशिक्षा का बोलबाला हो गया तभी से इस राष्ट्र में अशिक्षा बढ़ने लगी नारी की शिक्षा पर कुठारा घात हुआ अंग्रेजों ने उसको और पक्का कर दिया मोहर लगा के हमें प्राचीन भारत में लौटना होगा वैदिक भारत में चलना होगा जिस राष्ट्र में नारी का कितना सम्मानित बात आपसे कहूं दुनिया के जितने भी धर्म हैं किसी धर्म में देवी नहीं होती इस्लाम में जो है देवाई होता है, देवी नहीं है ईसाइयों में जो कुछ है देवा है देवी नहीं है विश्व का केवल वैदिक सनातन हिंदू धर्म ही ऐसा है जहां प्रत्येक नारी के नाम के आगे देवी लिखा जाता है प्रत्येक नारी को देवी की संज्ञा और गिनना शुरू करोगे तो देवताओं से ज्यादा तुम्हें देवियों के मंदिर राष्ट्र में मिलेंगे हमारे यहां नारी का बहुत सम्मान है ऋषि ऋषिकरदम के मन में प्रसन्नता है कि मेरे घर नौ पुत्रियां ऐसी-ऐसी ऋषियों से जाही गईं भागवत में वर्णन आता है ऋषिकरदम की ज्येष्ठ पुत्री का नाम है कला ये ऋषि मरीची की पत्नी बनी ऋषि अत्रि की पत्नी बनी कौन नहीं जानता माता अनुसुईया का नाम ब्रह्मा विष्णु महेश को जिसने छोटे छोटे बालक बना दिया सब जानते हैं कथा भगवान राम की गुरु माता ऋषि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति करदम की बेटी है जिन्होंने नारायण के वक्ष पर पादप प्रहार किया ऋषि भ्रगु की पत्नी भी करदम की बेटी है एक से एक विदुषी एक से एक पंडिता शास्त्र गया। करदम ने कहा देवी मुझे लगता है बहुत हो गया गृहस्थ आश्रम का सुख देखा अब मुझे अध्यात्म चिंतन के लिए पुनः वन प्रस्थान करना चाहिए माता देवती ने कहा लेकिन आप तो बोलते थे पुत्र होने पे वो पुत्र तो हुआ ही नहीं करदम को याद आ गई ओ हो प्रभु ने मेरे घर पुत्र बन के आने को बोला था रुक गए। और दसवीं संतान के रूप में ऋषि करदम के घर भगवान कपिल पधार देव पधारे बोलिए कपिल देव भगवान कपिलस्तत्व संख्या भगवान आत्मा इतना सुंदर भगवान कपिल का स्वरूप है महाराज करदम की बेटियां परिवारिक जनप्रिय जन बड़ी खुशियां मना रहे हैं आनंदोत्सव हो रहा है कपिल जी पधारे हैं परमात्मा आए हैं खुशी तो होनी थी लेकिन करदम ने तो अपना कमंडल उठाया बन को चल दिए जो वचन दिया उसका पालन करना है वे तो चलेगे बन को आहा बोले मैं इनका तुम लालन पालन करो मैं इनका चिंतन एकांत में करूंगा ज्ञान से सुनना इतना सुंदर वातावरण धीरे धीरे कपिल बड़े हो रहे हैं माता के हृदय में अपार आनंद है और मैया मन में सोच रही है मैं कितनी बड़ी भाग्यवती हूं मेरे घर पुत्र बनकर के गोविंद पधारे प्रभु मेरे घर पुत्र बनकर के आए हैं गंगा बह रही है आप हाथ धोएंगे तो भी बहेगी नहीं धोएंगे तो भी बहेगी स्नान कर लोगे तो भी बहेगी नहीं करोगे तो भी बहनी है गंगा थोड़ी रुकेगी पर समझदार व्यक्ति कौन है जो बहती गंगा में हाथ धो ले प्रक्षादन कर ले आचमन करके अंदर बाहर की स्वच्छता ले ले मैया ने मेरे पति कितने भाग्यवान हैं उन्होंने तो प्रभु को पा लिया मानो वे तो जीवन मुक्त महापुरुष हैं लेकिन मेरे घर परमात्मा पुत्र रूप में पधारे उसका लाभ मैं न ले सकी इससे बड़ी नासमझी और क्या हो सकती है आज आसन पर भगवान कपिल बैठे शुभदेव जी कहते हैं परीक्षित मैत्री मुनि विदुर जी से कह रहे ऐसा दृश्य आप जरा सोचना नन्हा सा बालक व्यास मंच पर बैठा हो और वृद्धा माता प्रधान श्रोता के रूप में सन्मुख बैठकर उनसे प्रश्न कर रही हो और वो समीचीन उत्तर दे रहा हो क्या अद्भुत दृष्टि होगा भागवत में तो नहीं लिखा लेकिन मैंने संतों के मुख से सुना है कि जब भगवान कपिल यहां सत्संग प्रारंभ करने लगे तो उनकी नौ बहनें भी आ गई उन्होंने सोचा कि जब घर में ज्ञान गंगा बह रही है तो हम ससुराल में कैसे बैठी रहे वो भी तो आखिर ऋषि पत्नी है अध्यात्म से जुड़ाव है उन्हें परिवारों का मां आज आप उल्टी गंगा बहा रही हैं कभी मुझे तिलक लगा देतीं, कभी मुझे माला पहनातीं। मैया बोली आज वो कर रही हूं मैं जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए और यह माता देवभूति ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया भगवान कपिल से निर्विण्डा नितरा भूमन असन इंद्रिय ये न संभाव्य मेरा प्रपन्ना तम प्रभो बहुत सुनने की बात भूति कहते हैं मेरे मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कपिल बोले प्रयास करूंगा माता आज्ञा करो मैया बोली है, पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रियां अपनी अपनी ओर हमें खींचती हैं प्रहलाद जी महाराज कहते हैं जिहुवे कतोच्युत बिकर सती महावित्रिकता शिष्णत गुदरम श्रवणम कुतश्चित ये जीव अपनी ओर खींच रही है आंखें अपनी ओर खींचती हैं नासिका अपनी ओर खींच रही है जीव कहती है सुंदर पदार्थ चाहिए कान कहती सुंदर संगीत चाहिए आंखें कहती है सुंदर सुंदर सु, रूप चाहिए या त्वेंद्री कहती है सुंदर कोमल स्पर्श चाहिए हालत कैसी बन गई बोले बहुव्यापत् पतिम लुनंती प्रहलाद कहते हैं जैसे किसी एक आदमी की बहुत पत्नी हो जाए एक आदमी की दो पत्नी थी भगत जी की दो पत्नी भगवान किसी को न दे पर उनके तो दो ही थी एक पैर पकड़ के खींचती हमको ये नहीं लाए, एक हाथ पकड़ के खींचती हमको ये नहीं लाए। अरे देवी प्रातः होने तो लाऊंगा रोज कहते हो ऐसे सुबह ही भूल जाते हैं। उन्हीं के घर में कोई चोर चोरी करने चला गया हा और सुनो उसी कक्ष में वो चोरी कर रहा था जिसने भगत जी की खिंचाई हो रही थी चोर ने चोरी करना तो छोड़ दिया तमाशा देखने लगा हां और जब हंसी आती है तो रोकती है क्या चोर ने बहुत रोका कपड़ा अपना लगा के हंस गया खिलखिल खिलखिल खिलखिल खिलखिल खिलखिल -खिल। और चोर है फांसे हांसी हमारे ब्रज में कहते चोर हंसा तो फंसा चोर चोर चोर चोर चोर करके पकड़ लिए कोतवाल के सामने खड़ा कर दिया हम शरीफों के घर में रात के 12 बजे घुस के चोरी करता था कोतवाल ने कहा शर्म नहीं आती शरीफों के घर में चोरी करते हो रात के 12 बजे ऐसा दंड देंगे जीवन भर याद रखोगे समझे बोले बाबूजी आप जो दंड दोगे मुझे सब मंजूर है पर वो दंड बिल्कुल नहीं देना जो इनको मिला हुआ है ये दो पत्नी वाला दंड मेरे को मिल गया तो खिंचाई होगी दो में ये हालत है तो हमारी तो दस पत्नियां आए पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्म इंद्रिया बहुव्या सपत ने यह गे पतिम लुनंती प्रहलाद अपनी दुर्दश्य बताते हैं भगवान को आप सुनेंगे कल तो माता कहती है कि इंद्रियों ने जो चाहा वो हम देती गईं, पर इनकी कामना बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई पहला प्रश्न इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए बहुत ध्यान से सुनना दूसरा प्रश्न है बंधन किसका और मुक्ति किसकी बंधन मन का होता है कि आत्मा का होता है कि शरीर का होता है मुक्ति शरीर की मन की कि आत्मा की या मुक्ति क्या है तीसरा प्रश्न मन का भटकाव खत्म कैसे हो ये भटकता है बहुत भटकता है मैं जानना चाहती हूं भगवान कपिल ने कहा माता इंद्रियों को तो वश में होना ही चाहिए इंद्रियों को वश में करना ही चाहिए देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे उनमें हर दम ये संयम घोड़े लगे अपने रथ को सुमारग लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल चलो इंद्रिय रूपी घोड़ों को बस में करना है तो संयम रूपी कोड़े से होंगे और कोई तरीका मुझे लगता नहीं कि इंद्रियों को प्राप्त होने वाली जो भी वस्तु पदार्थ हैं भगवान से जोड़ करके उनका उपयोग करो अपना मान करके उपभोग नहीं करना यदि उपयोग की भावना से होगा तो बंधन कारक नहीं हो सकता और मेरा है मानकर उपभोग करेंगे तो निश्चित रूप से बंधन है माता जीव कहती है मुझे तो रसगुल्ला खाना छप्पन भोग लगते हैं ना गोविंद के लगाओ भोग पाओ जीव को पदार्थ तो मिला लेकिन भगवान से संबंध जुड़कर मिला भगवान के द्वारा वो आया इसलिए उसमें बंधन का रूप नहीं है कान कहते है मुझे सुंदर संगीत सुनना है गाओ न सूर्यदास की कविताएं सुनो न कबीरदास की कविताएं मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मुकुट मेरो पति सोई सुनो परिवर्तन आएगा संयम के माध्यम से उनको वश किया जा सकता है दूसरी बात बंधन मन का होता है आत्मा का या शरीर का मुक्ति मन की आत्मा की या शरीर की <laughs> माता आत्मा की मुक्ति के बारे में सोचना भी ना समझी है आत्मा की मुक्ति का प्रयास करना भी समझदारी नहीं है मैया बोली क्यों बोली जिसका बंधन होता ही नहीं उसकी मुक्ति का प्रयास क्यों योगेश्वर संवाद में वर्णन करते हैं कि आत्मा जजाना न मरिष्य नेधते सौ सव। नक्षीय ही आत्मा न जजाना तो न मरष्यति वो न जन्म लेती है न मरती है गीता में गोविंद कहते हैं न इनम छिंदन शस्त्राणी नईनम दहती पावक न चेनम न दोषियति मारुता आत्मा तो निर्विकल्प है नित्य है शाश्वत है अविनाशी है बंधन उसमें आता ही नहीं माता तो उसकी मुक्ति का प्रयास क्यों इसलिए आत्मा की मुक्ति का प्रयास भी ना समझिए और शरीर की मुक्ति का प्रयास करना डबल ना समझिए क्योंकि उसकी मुक्ति कभी होती नहीं शरीर का मोक्ष कभी नहीं होता कितने महंगे साबुन से नहा लो कितने बादाम रोगन रगड़ रगड़ के मालिश कर लो कितने शिलाजीत के डिब्बे के डिब्बे चाट जाओ कितने चवनप्राश ड्रम के ड्रम खा जाओ इसको मरना है माने मरना है शरीर का एक नाम ही है मरण धर्म और जिस दिन शरीर जन्म लेता है उसी दिन से इसका मरना प्रारंभ हो जाता है हा वास्तव में हम जी नहीं रहे हैं मर ही तो रहे हैं और मरने का नाम ही जीवन है कितनी विचित्र बात है कि चया बतरांता समुस्रया संयोग से योग जीवित जिसका संजोग है उसका वियोग होगा जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होगी बदलना ही मरना है और मरना ही जीना है ध्यान से सुनना जिस दिन से हमने जन्म लिया उसी दिन से हमारा मरना शुरू हो गया परिवर्तनीय संसारे मृतक को बना जायते और जो चीज एक वर्ष में बदलती है वो एक महीने में बदलेगी एक महीने में जो बदलती है एक दिन में बदलेगी एक दिन में जो बदलती है एक घंटे में बदलेगी एक घंटे में जो बदलती है एक मिनट में बदलेगी एक मिनट में जो बदलती है एक सेकंड में बदलेगी एक सेकंड में जो बदलती है सेकंड के सौवे भाग में भी बदलेगी और इस बदलने का नाम ही मरना है और वास्तव में हम जी नहीं मर ही रहे हैं मरना ही जिंदगी है इसलिए और शरीर के बारे में तुम भागवत में लिखा है क्रमी भस्म संज्ञान जी बोलो चाहे शास्त्री जी बोलो चाहे पंडित जी बोलो चाहे राजा जी बोलो चाहे मंत्री जी बोलो चाहे संतरी जी बोलो चाहे खंत्री जी बोलो चाहे मंडलेश्वर जी बोलो शरीर की गति केवल तीन होती है जला दोगे तो चार मुठ्ठी राख बन जाएगा हु? फेंक दोगे तो गीजड़ खाके बिष्टा कर देंगे क्रमी बिट जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएगा चौथी गति शरीर की होती ही नहीं है क्रमी बिट भस्म संज्ञानतम तो शरीर की मुक्ति का प्रयास ना समझी है हां माता मुक्ति तो मन से होती है बंधन भी मन से होता है पनिषदों में लिखा है कि मन एवं मनुष्याण कारणं बंधम तुम विषयाशक्तम मुक्तम निर्विषय मन ये मन ही बंधन का कारण है और मुक्ति ही मन ही मुक्ति प्रदाता है कबीर जी फरमाते मन के हारे हार है मन के जीते जीत मन ही मिलावट राम सो मन ही करत फजीत मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही कह कबीर मन लाल जीत हरतना क्योंकि यहां तो गति है अटपटी झटपट लखन कोई जब मन की खटपट मिटही तो चटपट दर्शन हो इसलिए मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है विषयों के प्रति मन की आसक्ति ही बंधन है और विषयों से मन अनासक्त ही मुक्ति है जिसका मन विषयों से अनासक्त है माता वो जीवित ही मुक्त है और जिसका मन विषयों में आसक्त है वो हजार बार मरने पर भी मुक्त नहीं है ये सब बखेड़ा मन का ही है मन के अलावा कोई दक्षिणा ही नहीं है एक महात्मा जी कभी सम्मेलन में आजकल कभी सम्मेलन होते हैं कहीं कीट कहीं का रोड़ा ऐसी फूहड़ कविताएं बोतल पीके सुनने को मिलती हैं एक महात्मा खड़े खड़े हंस रहे थे कवियों से बोले हमारा भी मन होता है कविता गाने का व्यंग में हंसने लगे कलजुगी कवि रामचंद्र कृपाल भजमन गाएगा नाचे नंद लाल नचा में हर की मैया बोलेगा और क्या कविता मातमा बोले टाइम नहीं है आधे लाइन की कविता है बस माई का हाथ में दिया स्टेज पर आए संत गाने लगे मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन मेरा क्या कविता गाते हो जी ये कोई कविता है ना कोई राग है ना कोई लय है मापना बोले राग मत देखो इसकी रफ्तार देखो रफ्तार देखो कितना तेज चलता है राग देख रहे हो एक क्षण में दिल्ली तो दूसरे क्षण में लंदन ये मन जब तक वस में नहीं है हजार कविता गालो कुछ होने वाला नहीं है मन को वश में करना है और मन वश में करने का माता शास्त्रों ने कई तरीके बताए एक दो सुझाव मैं देता हूं मैया बोली बताओ बोले मन को वश में करने का पहला तरीका है सत्संग कि सता प्रसंगान मम बीर्दो भवंती कर्ण रो कथा तोषणादास पर्गवर्त्मनी श्रद्धारति विभक्तिर अनुक्रमिष्यति सबसे पहले सत्संग में जाओ हाँ। और सत्संग में जाकर के व्यक्ति जब बैठता है भगवान की सुलित और सुमधुर लीलाओं को सुनता है तो सुनते सुनते माता इसका मन गोविंद के प्रति आकृष्ट होता है क्योंकि भागवत का उद्देश्य तो यही है ना तस्मात्प्यपाए न मन कृष्णे निवेश मन कैसे भी गोविंद के चरणों में लगे और एक बार चरणों में लग जाए तो भटकाव खत्म हो जाता है एक बार मन चरणों में लग जाए तो फिर भटकता नहीं है माता प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा भटकाव को मिटाना है बिना जाने प्रेम नहीं होता बिनो पर होई नहीं प्रीति हां जानना जरूरी है और जानना ही ज्ञान है रास्ते में जा रहे थे कोई सज्जन मुले तो मिलते ही मेरे अपनी आदत की मुताबिक मैंने उनको बोल दिया जय श्री कृष्ण अब वो तो मुड़ मुड़ कर मुझे देख रहे हैं। क्या मतलब ये कौन था क्यों बोला जय श्री कृष्ण जानता ही नहीं वो अब उसकी पड़ोस में कहीं हो रही थी भागवत पड़ोसी बोले सुनने चलो बोले इच्छा तो नहीं है बोलते हो तो चलते हैं। तो किसी संत की कथा सुनी उसने सात दिन तो गोविंद के बारे में सुना अच्छा लगा छह महीने बाद उसने फिर कोई कथा सुनी किसी महापुरुष के मुख से कृष्ण कथा सुनते सुनते मन फिर उसमें लगा अब तो परिस्थिति ऐसी बन गई कि उसने चार पांच बार कथा सुन ली डेढ़ वर्ष बाद वो मुझे रास्ते में फिर मिल गया आदत के मुताबिक मैंने बोल दिया जय श्री कृष्ण उसने कहा वही टेड़ी टांग वाला वही मुरलीधर वही यशोदानंदन यानी एक बार जय श्री कृष्ण सुनते ही संपूर्ण कृष्ण कथा उसके दिलो दिमाग में घूमने लगी तो सुनने से जानना होता है जानने से प्रेम होता है और प्रेम से गोविंद मिलता है इसलिए सतान प्रसंगान ममवीरज संविदो सत्पुरुषों का संग जरूर करे सत्संग में जरूर जाए वह मेरी कथा लीला के प्रति अनुराग पूर्वक सुने बिना अनुराग के भी सुने तो अनुराग जगेगा निष्कामता नहीं है तो सकाम बनकर ही सुने क्योंकि जिसके प्रति वो निस्... सकामता लाया है वो स्वयं तो निष्कामी है और निष्कामी के प्रति सकाम भाव भी जग गया तो सकामता भी निष्कामता में परिणत हो जाएगी और धीरे धीरे धीरे मन की वृत्तियां एकाग्र होती जाएंगी संसार से हटकर मुझमें लगती जाएंगी और मुझमें मन की वृत्तियों का लगना ही तो अंतर्मुखी होना है इसलिए अच्छा दूसरा भी तरीका बताया शास्त्रों ने वो है अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि हमको मन बस में करना है तो सबसे पहले तो अहिंसा व्रत का पालन करें अहिंसक वृत्ति को बनाए सत्य बोलने का संकल्प लें अपरिग्रही बने सबके प्रति दृष्टि हमारी सम हो एकांत में बैठकर के मानसिक पूजा करें मानसिक चिंतन करें ध्यान से सुनना वेरे जल्दी उठिए स्नान आदि से निवृत्त होकर या कभी स्नान ना भी कर पाए तो भी मानसिक रूप से निवृत्त होकर के एकांत में बैठो और प्रभु का चिंतन करो मैं परमात्मा का दिव्य पार्षद हूं भगवान का भक्त हूं यमुना स्नान करने जा रहा हूं यमुना जल भरख के लाया हूं मेरे घर में जो गोविंद है मंदिर में उत्तिष्ठोतिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज उठाया स्नान कराया वस्त्र अलंकार धारण कराए चंदन लगाया माल्यार्पण किया प्रभु को बालभोग सजाया आरती करी और फिर संचिंत भगवत चरणार तो बदलकर बड़े भाव से संचिंत भगवत चरणार बिंदम भगवान के चरणार बिंदों का चिंतन करो बहुत सुंदर बात है प्रभु के चरणों के चिंतन की बात पहले क्यों कही क्योंकि हमारा जो चित्त है ना इसमें जन्म जन्मांतर के कर्मों की वासना की गथड़ी चिपकी है और जब भगवान के चरणों का हम चिंतन करते हैं उनके चरण में क्या है बर वज्रांकुश ध्वज सरोहलांछनाढ़ प्रभु के चरणों में वज्र का चिन्ह है अंकुश का चिन्ह है ध्वजा है और गोविंद जब हमारे हृदय में अपने चरणों को स्थापित करेंगे तो उनके चरण में जो अंकुश का चिन्ह है उससे हमारी वासना की गथरी कटकट कर हट जाएगी और अंतकरण निर्मल हो जाएगा इसलिए पहले प्रभु के चरणों का चिंतन करो फिर उनके घुटनों का चिंतन करो गोविंद के कटित प्रदेश का चिंतन करो प्रभु की नाभि का चिंतन करो उधर का चिंतन इस भाव से करो कि संपूर्ण विश्व इनके उधर में ही है हैं? सब भगवान के पेट में भीमशन गोविंद से मिलने आए कथा आती है भीमसेन से प्रभु थोड़ा विनोद भी कर लेते थे हाँ आदर भी करते बहुत बड़े हैं दरवान खड़े थे दो भीमसेन जाकर बोले कन्हैया हैं? जी सर द्वारकाधीश से बोलो भीम दादाए हैं अभी मिलना चाहते हैं। जी आप विराजे हम अभी आते अब वो दरवान अंदर जाने लगे तो भीमसेन में इतना धैर्य रखें वो उनके पीछे पीछे चल दिए कन्हैया भोग लगा रहे थे भोग भोजन कर रहे थे लेकिन दरवानों को यह पता नहीं था कि भीम दादा हमारे पीछे ही आ रहे हैं लेकिन भगवान को दिखना था कि आगे दरबान आ रहे हैं पीछे भीमसेन जी भी आ रहे हैं लेकिन दरवानों को मालूम नहीं महाराज हस्तनापुर से आदरणीय भीमसेन जी पधारे हैं दर्शन चाहते हैं कन्हैया बोले जाकर के बोल दो अभी टाइम नहीं आए और सना बोलना अभी अपन भोजन कर रहे हैं भोजन के समय हम मिलते नहीं और भीम दादा से तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे हाँ। क्योंकि क्योंकि तो बड़े हैं ना और ऐसा आदमी मुझे भोजन के समय देख ले तो नजर लग जाएगी ना मुझे तो भीमसन पीछे खड़े धक्का देके दोनों दरबान किए पीछे और सामने खड़े होकर बोले क्या काम से हम कौन है आप खड़े थे क्या मैंने समझा समझादार ही होंगे माफ करना आइए बैठिए हमको पेटू बोलते हो अरे तुमसे बड़ा पेटू कौन होगा द्वारकानाथ यस्य द्वारिका नाथे भवतुन शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण और छत्रिय दोनों भगवान के दाल भाते काल भगवान जो है ना ब्राह्मण छत्रि आदि को दाल भात बना के खा जाते हैं और ऐसे लिखा है दुनिया को मारने वाली जो मौत है उस मौत को मेरे गोविंद चटनी बना के चाट जाते तो बुरा पेट कौन होगा पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पेट में है पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे उधर में है कन्ह बैठी आप क्या लेंगे मैंने तो ऐसे बोल दिया भगवान के उदर का चिंतन इस भाव से करो कि समस्त विश्व ब्रह्मांड उनके उदर में है भगवान के वक्ष स्थल का इस भाव से चिंतन करो कि यही तो धर्म है प्रभु के वक्ष पर धर्मासीन है सामने धर्म है पीछे धर्म है हाँ। भगवान के विमुख होने का मतलब अधर्म के मार्ग पर चलना और उनके सन्मुख होने का तात्पर्य है प्रभु के धर्म पर चलना और धीरे धीरे धीरे धीरे अपने मन के चिंतन को ऊपर उठाओ और फिर भगवान के मुखारविंद का चिंतन करो कैसे बोले बुलेहा संहरे रवनता खिल लो कति व्र सागर विशोषण मृत्युदार संोहनाये रचित निज माय मुन कृत मकर ध्वज से हसी से परिपूर्ण परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो एक और बात क्योंकि हंसते हुए भगवान की झांकी के चिंतन की बात क्यों कही हंसते हुए भगवान के स्वरूप के चिंतन की बात क्यों कही है? क्योंकि हम लोग शोक के सागर में डूबे हैं ज्ञान देना शोका सुगर विशोषण मृत्यु दर भगवान मुस्कुराके के हमको शिक्षा देते हैं कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराओ और ध्यान देना आराम और कृष्ण के जीवन में जितने संकट आए उतने संकट किसी भगवान के जीवन में और कहीं देखने को मिलते नहीं है हमारे गोविंद के चरित्र पर तो जरा नजर डालकर के आप देखें जन्म कहां हुआ जहां डाकू बंद किए जाते हैं। जेल में श्रीमान जी पैदा हुए और देखो जन्म लेते ही गोकुल भागना पड़ा एक मिनट भी चैन मिला क्या अरे बिचारे ब्रजवासी थोड़ा ढोलक बाजा बजा रहे थे थोड़ा खुशियां मना रहे थे नाच कूद रहे थे नंद घरा आनंद भयो जय कन्हया लाल की सात ही दिन के हुए थे पूतना मारने आ गई कर लो बात केवल सात दिन की अवस्था में कृष्ण को पूतना आ गई मारने छह महीना के हुए तो सत्तासुर मारने आ गया एक वर्ष के कृष्ण को तृणावर तो के ले गया आकाश में साढ़े तीन वर्ष के हुए दो विशाल वृक्ष गिर पड़े चार वर्ष के ने तो गोकुल ही छोड़ दिया वृंदावन आ गए और यहां आए तो बदसा सुर फिर बका असुर फिर अघा सुर हैं। हर तीसरे दिन कोई ना कोई राक्षस आता है फिर कालीनाग से युद्ध पांच वर्ष की अवस्था में ब्रजमंडल में आग लग गई उस आग को पिया कितना संकट इंद्र ने दूसरी गड़बड़ी पैदा कर दी गिरिराज उठा करके सुरक्षा की व्योमा सुर अरिष्ट असुर के सीधे नुकासुर कितने राक्षस ग्यारह वर्ष और छप्पन दिन की अवस्था में गोविंद ने वृंदावन छोड़ दिया ब्रजमंडल छोड़ दिया केवल ग्यारह वर्ष छप्पन दिन का कृष्ण मथुरा चला गया देखो और मथुरा में जाकर चैन से बैठे ही थे कि वहां शत्रुओं से युद्ध हुँ? और जैसे तैसे फिर कंस को मारकर शांति से बैठे ही थे कि जरा संध्य मथुरा गेर ली और एक बार नहीं इतनी पोथी है महाभारत इतना मोटा ग्रंथ है उस महाभारत में इतने मोटे ग्रंथ में जिस सेना का वर्णन है वो दोनों की मिलाकर के अठारह अक्षवणी ग्यारह कौरवों की और केवल सात अक्षोहनी पांडवों की कुल अठारह अक्षोहनी सेना उसका वर्णन इतनी पोथी में और जरासंद ने मथुरा पर जो चढ़ाई की वो तेईस तेईस अक्षोहनी सेना लेकर एक बार नहीं सत्रह बार चढ़ाई की आप विचार करो आप सोचो कितना भयंकर संकट मथुरा पर आया होगा गोविंद ने सामना किया और सत्रहों बार उसको हरा दिया अठारहवीं बार जब पंडितों को पूजा पे बिठा के आया तो ब्राह्मणों के मंत्र को